Good yeah, ball. बहुत मधुर जय शिव राधी बुलवृंदावन दे लाल की जय श्रीमद्व वृंदावन की जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय श्री श्री ललित लड़ेतीलाल जी की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री निताय गौर हरि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 I've heard. ही ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय जयति पराशर पराशरसू सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यमलगल्म वाग्म ममृत जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाक्ष परम धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणे प्रवर्तिहम तो बराको तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहं श्री श्री श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीूप साग्र जा सह गणरघुनाथान्त तजीव साद्वैत सारधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधापादा सहगण लललता श्री विशाखान्द उल्लवलना धरपल्लव पानोत्कल मल हर ऋ हिशुकोल नारायण नमस्क नरम चय नरोत्तम दवीं सरस्वती व्या तय मुदीर नारायणा नम नय नम नरोत्माय नम दिव्य सरस्वत नम व्यासा नम नमो धर्मा नम कृष्णा वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्म वक्षे सनातना वाछाकुभ्य कृपासीभ्यभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे ऊपुर्गतजन दयावोक हे सुमते रघुनाथ दासो भट्टियुग्मते रघुनाथदासजीव मे मते मतेर्दयांद्रा तुलसी यत्र का पद्मना च पुराण यत्रो तो यही हरि त्र गंगा यमुना गोदावरी सिंधुसरस्वती चर्वाणी तीर्था वसंति त्रो य्युतारसंग्रुत भागवत पुराण नाराधि तो ये पुषपुराण हुत मुखेन धरामराण तेषाम वृथा जन्म गराण बुलंदावन बिहारी बड़भागी जनों के बीच में आए श्रीमद वृंदावन धाम हाँ में गुड़ी पड़वा के अत्यंत अत्यंत मंगल में आशीर्वादात्मक दिवस के अवसर पर रागानुगा परिवार के द्वारा श्री मदन मोहन लाल उनका ही अपना निज प्रकार सब विराजमान हैं उनकी अपूर्व कृपा और उस कृपा के अपूर्व परिणाम के रूप में फलित तो सामने आया है कि नव संवत्सर पर श्री भागवत श्री कृष्ण कथा श्रवण करने का सुअवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है परम परम उल्लास का यह अवसर है ह श्रीमद भागवत कथाएं किसी विशेष प्रयोजन के लिए की जाती हैं उनके उल्लास के पीछे कहीं कुछ अन्य भाव भी छिपे रह सकते हैं परंतु वैष्णवों का विशेष रूप से रागानुगा जो भजन मार्ग है उसकी एक विशेषता है कि रागानुगा मार्ग का केंद्रीय भाव है सेंट्रल आइडिया है वो है भावोल्लास और उस उल्लास के रूप में ही श्री श्रीमद भागवती संहिता का ये सप्ताह भगवत भक्ति समाराधन सत्र यहां प्रारंभ किया गया है अत्यंत अत्यंत उल्लास का ये विषय है श्री श्रीमद्भागवती संहिता सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्रयोजन सर्वोत्तम साधन और सर्वोत्तम साधकों के लिए सर्वोत्तम सेवा का स्वरूप है कितनी बार सर्वोत्तम शब्द को मल्टीप्लाई करेंगे ये अपने आप पता लगता है कि कितना महत्वपूर्ण ये क्षण है और इस क्षण को जितना अभिनंदन किया जाए ये क्षण परम परम वंदनीय होकर के रहेगा श्रीमद वृंदावन वृंदा का तात्पर्य है वृंद का तात्पर्य है कि भक्त वृंदों का जिसमें अवंग माने रक्षण हो उस स्थान का नाम है वृंदावन वी धातु के दो अर्थ होते हैं वी माने वरण करना वी माने वारण करना हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं हमको किशोरी जी ने वरण किया है किशोरी जी ने हमको चुना है और चुन करके अपने दासों के रूप में अपने चरणों में स्थान दिया जब वृंदावन में निवास प्राप्त हो तो यह अनुभव करना चाहिए कि आहा श्री स्वामी जी ने इस दासी को अपनी सेवा के लिए चुना है वरण किया है वृद्ध धातु से धन प्रत्य करके वृंद शब्द बना है और उस वृंद का जो अवन करे रक्षण करे उसका नाम है वृंदावन मान्य चुने हुए लोगों की यह जगह है सेलेक्टेड लोग वे यहां पर आए हुए हैं परम परम भाग्यशाली भाग्य की एक अद्भुत बात है वृद्ध धातु का एक दूसरा अर्थ होता है वो अर्थ होता है व्रीमाने वारण ये वो स्थान है जहां भजन में आने वाली जितनी भी आपत्तियां हैं जितने भी व्यवधान हैं हिंड्रेंसेस हैं जो भी यहां पर आने वाले और जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को यहां की जो भूमि है वो अपने आप ही रोक देती है तो जिनकी सुरक्षा की गई है ऐसे लोगों का स्थान है श्रीमद वृंदावन इस वृंदावन में वैष्णव संप्रदायों के सभी संप्रदायों के पिता रूप श्री ब्रह्मा जी का आज जन्मदिन बुरी परवा नव समत्सर हम लोगों को बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि हम ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत कहीं आते हैं और ब्रह्मा जी सबके बड़े बाबा हैं बड़े चाहे नारज्जी हो चाहे संकालिक हो चाहे भ्रगुषि हो कोई भी हो जितने भी संप्रदाय उन सब संप्रदायों में प्रधान होकर के विराजमान हैं उन ब्रह्मा का जिस दिन जन्म हुआ आविर्भाव हुआ विपरा के पश्चात जिन ब्रह्मा को श्री प्रभु ने स्वीकार करके उनको कृपा करके काम बीज या प्रणव मंत्र का उपदेश दिया और सृष्टि के लिए उनको प्रवृत्त किया जिनको कृपा करके चतुर्श्लोक श्रीमद भागवती संहिता के रूप में संपूर्ण संपूर्ण जो सार उस संपूर्ण सार को जिन्होंने कृपा करके प्रदान किया उन श्री ब्रह्मा जी को जो वस्तु प्राप्त हुई वह परंपरिया हमको योग्यों प्राप्त हो रही है श्रीमद वृंदावन ने विराजमान होकर के हमारे परंपरी डॉक्टर दिधि और डॉक्टर सुरेश उनकी प्रेरणा से ये परम आशीर्वादात्मक आयोजन यहां किया जा रहा है और इसमें संपूर्ण रागानुगा परिवार वह एकत्रित हो रहा है और सब लोग इसका लाभ उत्पन्न लाभ प्राप्त कर रहे हैं यह अत्यंत अत्यंत आनंद का विषय है रागानुगा उपासना सर्वोत्तम उपासना है श्री व्रजेंद्र नंदन श्याम उनकी आराधना यदि कहीं ऐश्वर्य बल वीर ज्ञान वैराग्य यश इनकी तिपाही पर कृष्ण को बैठा करके इनके कारण कृष्ण की आराधना की जाए तो कंडीशनल है वो सकारण है परंतु रागानुगा उपासना का केंद्रीय जो तत्व है वो केंद्रीय तत्व है कि हम कृष्ण के इस स्वरूप की आराधना कर रहे हैं उनके गुणों के कारण उनकी आराधना नहीं है बल्कि उनके इस स्वरूप के साथ में उनकी स्वरूप की हम आराधना करते हुए विराजमान है स्वरूप का अर्थ होता है अनन्यापेक्षद रूपम तत्स्वरूपम तद स्वयं रूपम तदुच्चते स्वयं रूप या स्वरूप वह है स्वरूप उसे कहेंगे जहां किसी दूसरी कंडीशंस के साथ में श्री कृष्ण की आराधना नहीं है वे इस डेजिग्नेशन के ऊपर बैठे हैं ये महिमा है ये उनका पद है इसलिए हम उनकी आराधना कर रहे हैं नहीं करेंगे तो डंडे पड़ेंगे ये भय भी है या उनसे अत्यंत अभिभूत हैं। इसलिए प्रीति कर रहे हैं तो ना भय के कारण न उनसे अभिभूत तो होने के कारण प्रीति है बल्कि प्रीति है कि तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूं ये जो प्रीति है ये स्वरूप की प्रीति है और स्वरूप से जहां प्रीति की जाती है उस वो प्रेम ही मूल प्रेम है किसी पद से नहीं यदि सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो एक चपरासी का अपने के प्रति अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और एक सम्राट का अपनी रानी के प्रति प्रेम दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि स्वरूप से प्रेम कर रहे हैं वे डेजिग्नेशन के साथ में प्रेम नहीं कर रहे हैं तो जहां स्वरूप से प्रेम किया जाता है और श्री रागानुरा परिवार की ही रागानुरा भक्ति की ही एक विशेषता है कि रागानुरा भक्ति में कृष्ण की महिमा के कारण प्रेम नहीं किया जाता है कृष्ण के स्वरूप से प्रेम किया जाता है और जो स्वरूप से प्रेम है वही स्थायी होता है स्वरूप से प्रेम जहां नहीं है वह स्थायी नहीं होता इसलिए श्रीमद भागवत सर्वोत्तम उपासिका वर्णन करती है क्योंकि हम उपास्य के स्वरूप से प्रेम करने के लिए सहज आकर्षित होते हैं श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम उपास्य हैं और इस बात को श्रीमद् भागवत की पद्धति के द्वारा यह दिखाई जाएगा कि ब्रिजवासी जन जहाँ गोलोक में पहुंचे और गोलोक में उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण श्रुतियों के द्वारा पूजित हो रहे हैं इसका मतलब है कि जितनी भी श्रुतियां हैं उन श्रुतियों का परम परमोपास से वह श्री कृष्ण स्वरूप है नारायण रूप नहीं विष्णु रूप नहीं शुभ रूप नहीं अन्य अन्य रूप नहीं श्रुति श्री कृष्ण की उपासना कर रही थी कृष्ण छंद्रो भी <coughs> <सौरी>। <coughs> श्री कृष्ण वहां वेद के द्वारा स्तूयमान थे श्रुतियों के द्वारा स्तूयमान थे इसका मतलब है कि श्रुतियों का अंतिम लक्ष्य वह श्री कृष्ण है जहां पर यह प्रतिपादन किया गया कि श्री कृष्ण ही वेदांत वेद्य होकर के विराजमान हैं वैदिक होना अलग चीज है वेदांत होना अलग चीज है वैदिक और वेदांत में अंतर है वेदांत उसे कहेंगे जहां पर मैकेनिक मैटर और मशीन तीनों एक हो उसका नाम है वेदांत जहां मैटर अलग हो मैकेनिक अलग हो वो वैदिक तो हो सकता है साक्ष शास्त्र वैदिक तो है परंतु वेदांत नहीं है परंतु श्री भग, वेदव्यास भगवान जिस सिद्धांत का निरूपण करते हैं वे कहते हैं कि एक विवाद द्वितीय ब्रह्म वो जो एक पदार्थ है वह पदार्थ ही स्वयं ही मैटर है कुम्हार चाक और मिट्टी तीनों वस्तुएं जहां एक हों उसका नाम है वेदांत जहां मिट्टी अलग हो कुम्हार अलग हो इस्लाम में क्रिश्चियनिटी में ईश्वर रचनाकार तो है परंतु तो स्वयं मिट्टी नहीं है मिट्टी कोई अलग वस्तु है सांख्य में मिट्टी कोई अलग वस्तु है रचनाकार अलग वस्तु है परंतु तो जहां मैकेनिक मैटर और मशीन तीनों वस्तुएं एक होकर के विराजमान हो उसका नाम वेदांत है सच्चिदानंद रूप होकर के वो वस्तु विराजमान है वो सच्चदानंद रूपाए विश्व श्री कृष्ण आय वो श्री कृष्ण के शिचर की हम वंदना कर रहे तो सर्वोत्तम उपास्य श्री ब्रजेंद्र नंदन है अब यहां एक समस्या उत्पन्न होती है कि श्री नंदन वे तो मध्यम आकार वाले दिख रहे हैं जो वस्तु मध्यम आकार वाली होगी जिस वस्तु का जन्म हुआ होगा वो वस्तु कभी भी नित्य नहीं हो सकती है इटर्नल नहीं हो सकती है वो कभी भी अनंत नहीं हो सकती है वो विनाशील होगी जबकि ब्रह्म के विषय में कहा गया सत्यम में ज्ञान अनंत ब्रह्मो वो सत्य भी है और अनंत भी है सत्य और अनंत दोनों होने के लिए वस्तु तो क्या एब्रैक्ट होनी चाहिए एक सामान्य एक प्रश्न उपस्थित तो हो जाए शंकराचार्य भगवत पाद या ज्ञानी जन इस बात की स्थापना करते हैं कूटस्थ स्थिति में कूटस्थ का मतलब है सबसे बाद में जो पार्टिकल बचे लय विक्षेप रहितम कूटस्थम जिसका लय नहीं हो जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो ऐसी जो वस्तु है उसको कूटस्थ कहेंगे तो जो कूटस्थ वस्तु है वो कभी भी गुण और रूप से युक्त नहीं हो सकती जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो कभी भी रूप और गुण से युक्त नहीं हो सकता है परंतु हमारे श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री विश्वानंदन श्री राशेश्वरी आप मध्यम आकार हैं किशोर स्वरूप में विराजमान है किशोरी होकर के नित्य किशोर किशोरी होकर के विराजमान परंत किशोर किशोरी होकर के विराजमान होने पर भी श्री कृष्ण का जो स्वरूप वर्णन किया गया वो सच्चद आनंद रूपा वर्णन किया गया और जो सच्चत आनंद रूप है विशुद्ध सत्वात्मक है जो त्रिगुणों का बेकार नहीं है जो थ्री मूट्स जो हैं उनका विकार नहीं है सत्व स्तंभ इनसे बना हुआ जो नहीं है ऐसा जो पदार्थ है जो ट्रांसीडेंटल है जो चिन्मय है वो जो पदार्थ है वो भले मध्यम आकार है परंतु तो मध्यम आकार होते हुए भी क्योंकि वह आप त्रिगुणात्मक नहीं है इसलिए वो वस्तु भी चिन्मय होगी वो वस्तु भी अनंत होगी सत्य और अनंतता में कहीं अंतर नहीं आएगा वो ऑल परवेंडिंग भी होगी सर्व व्यापक भी होगी और वो इंटरनल भी होगी दोनों वस्तुएं होंगी तो सर्वोत्तम जो उपास्य उस सर्वोत्तम उपास्य का हम निरूपण कर रहे हैं और उस सर्वोत्तम उपास्यता के बाद के रूप में अन्य जितने भी अवतार हैं चाहे वे पुरुष अवतार होकर के सृष्टि करने वाले हों चाहे वे गुणावतार होकर के ब्रह्मा विष्णु शुभ रूप में विराजमान हो चाहे वे लीलावतार होकर के श्री वराह नृसिंह इत्यादि के रूप में विभिन्न लीलाएं करते हुए जगत का सर्जन करते हुए जगत की रक्षा करते हुए वे विराजमान हो चाहे आवेश अवतार होकर के वे श्री कपिल ऋषभ नारद सनका के रूप में किन्नी सिद्धांत किन्नी डॉक्टर का निरूपण करने वाले हों के अवतारी होकर के श्री कृष्ण ही विराजमान हैं इससे श्रीमद् भागवत की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम उपास्य का निरूपण करने वाला ग्रंथ है अब दूसरी बात कि श्रीमद भागवत सर्वोत्तम प्रयोजन का निरूपण करने वाला है मोटिव हमारा जो उद्देश्य है वो भी सर्वोत्तम है और सर्वोत्तम उद्देश्य क्या हो सकता है सर्वोत्तम उद्देश्य सेवा सुखी ही सर्वोत्तम उद्देश्य है इस बात को यथा समय अपने आप ही स्थापित करेंगे अभी मोटे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि सर्वोत्तम उपास्य और सर्वोत्तम प्रयोजनीय पदार्थ वो प्रयोजनीय पदार्थ श्री कृष्ण ही है प्रयोजन का तात्पर्य है कि जब तक जितनी डिग्रीज में हम कृष्ण से कुछ चाहेंगे अपने उपास्य से कुछ चाहते हैं इसका मतलब है उतनी ही डिग्रीज में हम कहीं उनसे दूर हैं उतने अंश में हम उनसे दूर हैं परंतु जहां उनकी सेवा करके कुछ दूसरी वस्तु नहीं चाही जाए और सेवा अपने आप में ही एक बरदान हो जाए वो अपने आप में ही एक प्राइज हो जाए एक पुरस्कार हो जाए उतने ही उसके निकट हम प्राप्त होंगे और श्री श्रीमद् भागवती संहिता हमें जो प्रयोजन प्रदान करती है वो प्रयोजन वो ही करती है क्या अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यतम आम कुल्य कृष्णार्मशी कि कृष्ण को सुख मिले कृष्ण को सुख मिलकर के रिटर्न में हमको कुछ मिल जाए इसके आप सुख तो मिलेगा ऐसा नहीं है सुख नहीं मिलेगा सुख तो मिलेगा तो संतगण कहते थे कि जो घी परोसने वाला है उसके आप, उसको अपने हाथ चिकने करने की जरूरत नहीं है उसके हाथ अपने आप चिकने हो जाएंगे माखन परोसने वाले को ऐसे ही ठाकुर को सुख दे करके सेवा में अपने आप सुख मिलेगा ही सेवा करना अपने आप में एक सुख है ऐसी स्थिति में सर्वोत्तम प्रयोजन श्रीमद् भागवत ही प्रदान करने वाले हैं कृष्ण की सेवा करके ईश्वर की सेवा करके बदले में कोई चीज प्राप्त कर लेना यदि इसके लिए सेवा की जाए तो उतनी डिग्रीज में हम अपनी सेवा को कंडीशनल बना रहे हैं हम उनसे कहीं दूर हो रहे हैं <coughs> तो सर्वोत्तम प्रयोजन पदार्थ अब सर्वोत्तम साधन सर्वोत्तम साधन जहां साधन में और फल में कोई अंतर न हो साधन अलग साधन करेंगे आज फल मिलेगा बाद में ऐसा जहां नहीं हो तुरंत ही सबसे बड़ा फल भी मिल जाए साधन ही अपने आप में फल हो सेवा ही अपने आप में फल हो यही है सर्वोत्तम साधन जहां सेवा आज की गई फल बाद में मिलेगा सेवा की गई हल मिल गया तब सेवा का त्याग कर दिया गया वो सेवा सेवा नहीं है रसोई हो गई इसके बाद में प्रेशर कुकर छोड़ दिया गया केवल खाद्य सामग्री जो है वो ठाकुर जी को भोग लगा करके उसको भोग का सेवन किया गया वहां पर साधन अलग है साध्य अलग है साधन उसे कहते हैं फल की प्राप्ति होने पर जिसका त्याग हो जाए परंतु श्रीमद् भागवत उस साधन को स्थापित करती है जहा साधन ही अपने आप में फल है सेवा का फल सेवा ही है सेवा का फल सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है इसलिए श्री श्रीमद् भागवती संहिता सर्वोत्तम साधन का दुर्फल करने वाली है श्रीमद भागवत के जो श्रोतागण हैं, वे श्रोतागण भी सर्वोत्तम श्रोतागण वे हैं जिनके हृदय में कंकनी, अन्य प्रकार की अभिलाषा नहीं है और मोक्ष इनकी भी का जो त्याग कर देते हैं वे श्रीमद भागवत के सर्वोत्तम श्रोता होकर के अधिकारी होकर के विराजमान है किसी भी ग्रंथ का स्वरूप पता लगता है चार चीजों से इसका अधिकारी कौन है इसका वर्ण विषय कौन सा है उस वर्ण विषय ईश्वर की आराधना करके हमको क्या फल मिलेगा और उस फल को प्राप्त करने का क्या साधन है दार्शनिक भाषा में यदि कहें तो इसको हम कहेंगे अधिकारी संबंध प्रयोजन और अभिनय प्रयोजन और अभिनय यहां इन्हीं चारों चीजों का निरूपण करने के लिए सर्वोत्तम जो पदार्थ है उस सर्वोत्तम पदार्थ का निरूपण करने के लिए श्री पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत के महात्म्य का निरूपण कर रहे हैं क्योंकि पद्म पुराण के अंदर श्रीमद भागवत का महात्म्य बड़ी आश्चर्य की बात है इतिहास के क्रम में क्रोनोलॉजी में तो ये आ रहा है कि श्रीमदभागवत का आविर्भाव सारे वेदों का विभाग होने के बाद में वेद जी ने अठारह पुराणों को प्रकट किया अठारह पुराणों को प्रकट करने के बाद में भी मन नहीं भरा तब महाभारत को प्रकट किया महाभारत से भी मन नहीं भरा तब जाकर के उन्होंने सब का सार ब्रह्म सूत्र बनाए इतने पर भी जब मन नहीं भरा तब दुखी होकर के बैठे और तब श्रीमद भागवत प्रकट हुई तो जब श्रीमद भागवत था ही नहीं तो उसका महात्मा कहां से आ गया पद्म पुराण ये कोई प्रश्न कर सकता है परंतु तो इसको कुछ इस तरह से समझना चाहिए कि जैसे जो किस चक्र में सारे नक्षत्र सारे ग्रह विराजमान हैं समय समय पर वे अपने अपने ऑर्बिट में में परिक्रम क्रम में, परिक्रमा के क्रम में सामने आते रहते हैं। इसी प्रकार इतिहास क्रम में ऐसा लगता है कि श्रीमद भागवत बाद में आए परंतु वे नहीं थे ऐसा नहीं है और ऐसी स्थिति में प्रत्येक ग्रह जैसे ज्योतिष में कहीं न कहीं किसी दूसरे ग्रह को प्रभावित करते हुए विराजमान होता है इसी प्रकार प्रत्येक पुराण का महात्म भी प्रत्येक पुराण में प्राप्त है तो ज्योतिष चक्र में तो सारे नक्षत्र पहले से विद्यमान हैं तो उनका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव भी कहीं है ऐसे ही श्री श्रीमद भागवत का वर्णन पद्म पुराण में निरूपण किया गया यह श्रीमद भागवती संहिता एक मात्र कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है ये साधन साध्य नहीं है इसलिए सबसे पहले गुरुदेव के वंदना श्री सूत जी कर रही है हमारे वृंदावन के एक रसिक हुए श्री भगवत रसिक जी एक दोहा लिखा है कि घर में ही गुड़ घोरी है मुखनेक मिठाई ना है, पासन चढ़े न लाट की चेटा माखी खाए कोई घर में विचार करे आजी ई से ही तो गुड़ बनता है बाजार से तीन किलो गन्ना का रस ले आएंगे ईख का और घर में कढ़ाई में डालकर के उसका गुड़ बना लेंगे गुड़ बनेगा नहीं बना के देख लेना गुड़ काला पड़ जाएगा कखनीला पड़ जाएगा कड़वा पड़ जाएगा घर में गुड़ बना नहीं सकते हो जो गुड़ बनाने जानते हैं वे जानते हैं कैसी चाशनी हो कैसे उसकी सफाई की जाए कैसे उसमें दाना पैदा किया जाए हरे के बस की बात नहीं है तो यदि घर में ही गुड़ घोरी है मुख नैत मिठाई ना घर में बनाए हुए जो गुड़ है उसमें जरा भी मिठाई नहीं आएगी काला ककड़ीला कैसा भी हो जाएगा चढ़े ना लाठ के घर में बनाया हुआ ऐसा जो गुड़ है वो लाठ के गुड़ के काम के समान भी नहीं होगा लाठ का गुड़ किसी काम का नहीं होता है पशु के आगे भी फेंक दो तो उसको भी वो सुन करके अलग हट जाता है उस लाठ के गुड़ को ले जाते है कौन बोले तमकू वाले और तम्बाकू के साथ में उसको कूट करके चिलम में रख करके वो केवल पीने के काम में आता है और किसी काम में नहीं आता है और घर में ही तो गुड़ बनाने के लिए बैठोगे तो मच्छर मक्खी इतने ज्यादा हो जाएंगे कि बैठने की जगह नहीं मिलेगी चेटा माखी खाए ये और नुकसान होगा इसलिए जब गुड़ जैसी चीज भी बिना गुरु के नहीं बनाई जा सकती है तो परमार्थ की साधना वो तो कहां से की जा सकती है बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय वे ने अपने गुरुदेव श्री नारद जी की और श्री सूत्र अपने गुरुदेव बाबा ठंड जय जय कृष्णदास बाबा जी महाराज विराज बड़ी कथा तो बड़ी कृपा की और उन्होंने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी की वंदना की श्री सूती जी उनसे शौन कालिक ऋषियों ने पूछा कि मैं कथा का सार हमारे सामने वर्णन करें श्री सूर्य कह रहे हैं कि बहुत विचार करने के बाद में मैं सर्वोत्तम उपास्य सर्वोत्तम प्रयोजन सर्वोत्तम साधन सर्वोत्तम अधिकारियों के लिए जो प्रिय वस्तु है जिसको अधिकारी जन पसंद करेंगे ऐसी वस्तु का तुम्हारे सामने मुंड कर रहा हूं ये श्रीमद् भागवती संहिता जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लगे जन्मांतर में कभी ठाकुर ने किसी जीव के ऊपर कृपा करना चाहा हो तब वह भागवत प्राप्त करता है तदा भागवतम लभे भागवत शब्द के दो अर्थ हैं भागवत शब्द में शब्द श्लेष है श्लेष अलंका है श्लेषंकार वहां होता है जहां एक शब्द के कई अर्थ हों, एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र आर भागवत जे भक्त रस पात्र अर्थात यदि श्री प्रभु किसी जीव के ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं तो वे उसे किसी महापुरुष से किसी वैष्णव से बिड़ा देते और जब वैष्णव से बिड़ जाते हैं वैष्णव की थोड़ी सी सेवा करते हैं तो सेवा करने पर फिर उन वैष्णव के द्वारा श्री कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण मंत्र इनकी प्राप्ति होती है और उनको प्राप्त करके जीव कृत हो जाता है तो जन्मांतर है भवे पुण्य जन्म जन्मांतर में कभी पुण्य किए हो पुण्य माने ठाकुर की कृपा तदा भागवतम भागवत तब भागवत की प्राप्ति होती है और भागवत के द्वारा भागवत की प्राप्ति होती है माने वैष्णव के द्वारा ही श्री श्रीमद् भागवती संहिता उनके श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है यह कृष्ण कथा देव दुर्लभ होकर के विराजमान है भगवान के जितने भी अवतार हुए उन सब अवतारों में अवतारी है श्री कृष्ण इसी प्रकार भगवान के जितने भी नाम हैं उन सब नामों में अवतारी हैं श्री कृष्ण नाम बोलो जगन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जाए कृष्ण नाम सब नामों के अवतारी होकर के विराजमान तथा भागवतम लगे ये श्रीमद् भागवत भी कृष्ण का एक अवतार है कृष्ण जाने कृपा करें कि नहीं कृपा करें? करेंगे पूरी नहीं करेंगे परंतु तो भागवत की कृपा कृष्ण की कृपा से ज्यादा बड़ी है कोई संकोच नहीं है कृष्ण ने स्वयं कृपा करके निसाधन पूतना को जिसने भक्ति आभाष मात्र किया भक्ति का आभास मात्र किया दूध पिलाने का केवल नाटक मात्र किया दूध पिलाना नहीं चाह था कृष्ण को परंतु श्री कृष्ण ने उसको सारूप मुक्ति प्रदान की पांड पू चरित्र के एक चरित्र को जो श्रवण करेंगे कथा को जो श्रवण करेंगे उनको प्रेम की प्राप्ति होगी यही तो पूना मोक्षम कृष्ण से आगत अद्भुत सुनिया मरते हैं श्री कृष्ण गोविंदे लभते रतिम तो कृष्ण श्रीमद् भागवत श्रवण करने से गोविंद में रति की प्राप्ति होती है जबकि कृष्ण केवल सारूप पे मुक्ति मात्र प्रदान करते हैं इसे सिद्ध हुआ कि भागवत बड़े हैं कृष्ण उतने बड़े नहीं हैं कृष्ण उतने उदार नहीं हैं जितने उदार श्रीमद भागवत श्री भगवान ने अपने सारे स्वरूप को श्रीमद भागवत ने स्थापित किया है एक बार सनक सन सनातन संत कुमार ये चारों विचारों सत्संग करने के लिए निकले निर्ज भजन है घेरा साध संग है पहरा घेरा है पहरा नहीं है चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा लो कहीं से कूद फाद हो जाएगी पंत पहरा लिए हुए एक बूढ़ा सा आदमी भी कैप लगा करके स्टूल के ऊपर एक हाथ की एक छड़ी लेकर के भी दरवाजे के ऊपर बैठा है तो चोर डरेगा कि अरे 24 घंटे वहां पर पहरा रहता है कूद फाद नहीं होगी इसलिए साधु संघ की बहुत आवश्यकता है साधुसन कभी नहीं मिले तो ग्रंथ ही साधु है ग्रंथ मूर्तिमान है उनका अपना भजन करना चाहिए तो सत्संग करने के लिए संकाधिक निकले सामने नारद जी जा रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे मुथ नारायण वासुदेव Shri Krishna Govinda Hare Murari Hey Nath Maharaj Amba Subhe Shri Krishna Govinda Hare Murari Hey Nath Maharaj Amba Subhe जी कह रहे हैं संकादिकों से कि संका यत्र लीला कि मैं जैसे ही श्रीमत वृंदावन में श्री यमुना जी के किनारे आया ये यमुना जी बड़ी अद्भुत है इनके पिता हैं सूर्य महान ताप से युक्त पात प्रदान करती हैं प का शमन और परम शांति सब ऑग्जी है विरोधाभास बहन का भाई से कितना प्रेम होता है परंतु ये ऐसी बहन है जो अपने भैया के घर को उजाड़ देती है जो यमुना जी में स्नान करे उसको जमधर्मराज के लोक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े जम सुने मक्खी मार रहे हैं कि कोई आ क्यों नहीं रहा है तो भैया के घर को उजाड़ने वाली होकर के विराजमान जहां यमुना जी का दर्शन गायन वे प्रदान करने पर जितने भी पापी ग्रहण हैं उन पापियों के पाप को ही नृत्य करके विशुद्ध रूप से प्रेम को प्रदान करने वाली होकर के श्री यमुना विराजमान है तो यमुना के किनारे जहां पर आया यहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा नारद जी अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं संकादिकों के साथ में। वहाँ पर एक देवी ऊंचे सिंहासन पर बैठी हैं उनके पास में दो वृद्ध पड़े हुए हैं वे देवी अपना परिचय देती हुई बोली कि नारद मुझे नहीं पहचाना अहम भक्ति इसी ख्या ख्या शब्द के द्वारा कहा शास्त्र में मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं मैं सुखर हूं मैं क्षातामाने अप्रतहता हूं मैं सबको जल्दी से सुलभ होने वाली होकर के विराजमान हूं मैं गुहतमा हूं छाता की नजर कितने अर्थ भक्ति की जितनी भी महिमा है वो सब लगाते जाओ पूरा नहीं होगा क्यों संकेत मात्र कर दिया क्योंकि मितम से सारम से वाग्मिता वाग्मिता उसे कहते हैं जहां पर बहुत थोरे में बहुत में सार की बात कह दी जाए तो आम भक्ति ख्या मैं भक्ति ख्याता माने प्रसन्न हूं अर्थात कोई भी साधन बिना भक्ति के पूरा नहीं हो सकता है कर्म काम करने के लिए बैठेंगे कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं मिलेगा कभी मुहूर्त शुद्ध नहीं मिलेगा कभी वस्तु शुद्ध नहीं मिलेगी कभी विधि शुद्ध नहीं मिलेगी कभी मंत्र शुद्ध नहीं मिलेगा सब गड़बड़ हो जाएगा इसलिए सबसे पहले अपवित्र पवित्रोवा यश मित कुण कर्म करने के करने के बाद में भी यश स्मृत्यात्या नाम का आश्रय ग्रहण करके नाम भगवान को कर्म को समर्पित किया जाएगा तो कर्म पूर्ण होगा नहीं तो कर्म पूर्ण नहीं होगा ज्ञान पूर्ण हो ही नहीं सकता है मोक्ष साधन भक्ति एवं गरीय मोक्ष साधन सामग्री में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है तो अहम भक्ति इतिकता सारे साधनों को फल देने में समर्थ बनाने वाली यदि कोई है तो वो भक्त महारानी है बोलो भक्त महारानी की जय ज्ञान बहिरा दोनों मेरे पुत्र हैं जब तक मैं वृक्ष चौरासी को उसके बाहर अपने पुत्रों को लेकर के घूमती रही मेरी कृपा से मेरे संरक्षण में मेरे दोनों पुत्र ये वैराग्य का फल ज्ञान और ज्ञान का फल मोक्ष प्रदान करने में समर्थ रहे परंतु जब मैं वृंदावन में, में आई तो वृंदावन में आने पर कोई मोक्ष चाहता नहीं है इस रज की विशेषता है कि यहाँ सब सेवा सुख चाहते हैं सेवा सुख में भी जो रागान्वय सेवा है उस रागान्वय सेवा को नित्य परिकर ब्रज ब्रज जिस तरह से कृष्ण की सेवा करता है उनका अनुगत्य ग्रहण करके जो सेवा की जाए उसका नाम है राघानुगा ब्रज गोपिकागण ब्रज परिकर नंदबाबा यशोदा अंत में जाकर के श्री ब्रज गोपिकागण श्री कृष्ण की जैसे सेवा करती हैं उनका अनुगत्य ग्रहण करके जो सेवा की जाए उसका नाम है रागानुरा तो यहां पर कोई मोक्ष चाहता नहीं है ब्रम साहित्य चाहता नहीं है जी में सुख तो है परंतु तो सुख का भोग नहीं जहां सुख हो सुख का भोग नहीं वो वस्तु तो जड़ होगी मिश्री मीठी तो है परंतु तो मिश्री अपना भोग नहीं ले सक, कर सकती है तो मिश्री को जड़ कहा जाएगा और जब जड़ है तो जड़ की स्थिति कभी भी प्रयोजनी नहीं, नहीं हो सकती है उस जड़ वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई भी अभिलाषा नहीं करेगा इसलिए वृंदावन के किसी भी निवासी से पूछ लो पूछ लो वो ये कहेगा कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए तो मोक्ष से सब अलग होकर के रहना चाहते हैं क्योंकि मोक्ष में सुखरूप होने पर भी सुख का आस्वाद नहीं है और सुख का आस्वाद न होने पर कहीं जड़ता है और जड़ता की जो स्थिति है वो कभी भी प्रयोजनी नहीं होती है जड़ बनना वह कभी भी प्रयोजनी नहीं होता है इसलिए कोई भी मोक्ष नहीं चाहता ऐसी स्थिति में मेरा बेटा मोक्ष मुक्ति वो बूढ़ी हो गई मेरा जो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे जो पुत्र हैं ये दोनों इस वृंदावन में आकर के बूढ़े हो गए परंतु मैं ये चाहती हूं कि जैसे मैं कृष्ण सेवा कर रही हूं इसी प्रकार मेरे दोनों पुत्र भी ज्ञान और वैराग्य ये भी कृष्ण सेवा में लगे नारद जी ने सारे उपदेश दिए परंतु सारे उपदेश देने पर भी ज्ञान वैराग्य को चेत नहीं हुआ जब भक्तिश शास्त्र रूप में श्री भगवत गीता का उपदेश दिया गीता भक्ति शास्त्र है इसलिए गीता के उपदेश के द्वारा ज्ञान बैराग्य को चेत की प्राप्ति हुई परंतु तो वो चेत भी स्थायी नहीं हुआ कुछ देर के लिए चेत होने के बाद में ज्ञान बैराग्य फिर से मूचित हो गई क्योंकि गीता का उपदेश भी कंडीशनल था सर्वधर्मान परित्यज मामे कम शरण ब्रिजो ये शरणागति जो है वो कर्म मिश्रा और ज्ञान मिश्रा कर्म का पूरी तरह से त्याग नहीं कर रही है कर्म का आग्रह वहाँ बना हुआ है ज्ञान का आग्रह बना हुआ है ऐसी स्थिति में ज्ञान वैराग्य उनसे एकदम मुक्त हो करके जो शुद्ध रागात्मक भक्ति है उसका उपदेश करने वाली श्रीमद गीता में सीधे सीधे जो रागात्मका भक्ति है उसका निरूपण नहीं था इसलिए ज्ञान वैराग्य को गीता से भी चेत नहीं हुआ हाहाकार मच गया नागद जी जान गए कि भक्ति की प्राप्ति होगी कब जब लोभ उत्पन्न होगा उत्पन्न होता है लीला कथा श्रवण करने से ज्ञान और तर्क श्रवण करने से लोभ उत्पन्न नहीं होता जब तक इनको लीला कथा श्रवण नहीं कराई जाएगी तब तक इनको चेत नहीं होगा अब लीला कथा कौन श्रवण कराए इतने में ही आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी को सुन करके श्री सनकादिक उन्होंने कहा कि नारद तुम चिंता मत करो ये सुख साध्य उपाय है श्री लीला कथा श्रवण करने से लोभ उत्पन्न होगा और लोभ उत्पन्न होने पर लोभी व्यक्ति की भक्ति स्थायी होती है तार्किक व्यक्ति की भक्ति स्थायी नहीं होती आप आपसरी के वक्ता मुझे कहा मिलेंगे उनके चरणों नारद जी ने प्रणाम किया और स्वयं संया तट के ऊपर विराजमान हुए और श्री संको ने श्रीमद् भागवत की महिमा का गायन प्रारंभ किया कि श्री श्रीमद भागवती संहिता इसमें कोई कैसा भी पापी क्यों न हो उसके सारे कष्टों की मृत्यु अपने आप श्रीमद भागवत के द्वारा हो जाएगी तो ये मानवा पापकता तो सर्वदा सदा दुराचार विमार्ग का जो पापी है विमार्ग में जाने वाले हैं ऐसे लोग भी श्रीमद भागवत के श्रवण करने के द्वारा पवित्र हो जाते हैं इसमें हम तुम्हारे सामने एक पुराने इतिहास का वर्णन कर रहे हैं तुम तुम्हद्रा नदी के किनारे एक सुंदर पत्तन है नदी के किनारे या समुद्र के किनारे ऊंची कई खंडों वाला जो नगर होता है उसका नाम पत्तन है तो तुंग भद्रादेव पूर्वम अभूत पत्तनम वहां पर एक आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण निवास करते थे श्रौत स्नात कर्मों में परम निष्णात दूसरे सूर्य के समान भी विराजमान हैं। ब्राह्मण सारे गुण है परंतु तो एक दोष है कि ब्राह्मण के कोई अभी कहीं भजन में एक डट्टा फंसा हुआ है ब्लॉकेज है जैसे नाली में कहीं डट्टा फंस जाए और बांस लेकर के ठक ठक करके ठक किया जाए और डट्टा निकल ले तो पूरा प्रवाह के साथ में जल बहने लग जाएगा आ जाएगा इसी तरह से ब्राह्मण के पास में एक कमी है कि इसका अचुत अटक रहा है संतान नहीं है यही अटक गया है केवल गुणों में कोई कमी नहीं है ब्राह्मण के पास में धन के भी कोई कमी नहीं है क्यों नीति कहती है कि उत्साह उत्साहयुक्त अधिक सूत्र क्रिया विधि षु अशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ मित्र युक्तम लक्ष्मी स्वयं यात्रो जिस व्यक्ति के पास में ये छह गुण हैं, उसके पास में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है पहला गुण उत्साह उत्साह आलसी नहीं होना चाहिए फिर अधीर सूत्रम काम को फूर्ति से करने वाला ये नहीं कि बस एक काम नहीं अटके हुए वहीं अटके हुए हैं दिल सूत्र न हो तीसरी क्रिया जो क्रिया की प्रोसेस है उसको जानने वाला हो प्रोसेस नहीं जानेगा तो बस एक ही चीज को हटाएगा पर नाप नाप तोल में ही लगा रहेगा आगे बढ़ेगा ही नहीं काम तो क्रिया विधिज्ञ क्रिया की विधि प्रोसेस उसको जानने वाला हो फिर व्यश्लेष शक्तम आलस्य में स्वार्थ में नहीं आए व्यसन में फंसे नहीं फिर शूरम कृतज्ञ कार्य प्राप्त होने में यदि विलंब हो रहा है तब भी डटा रहे ये नहीं कि बीच में छोड़ छोड़ कर भाग जाए अरे कुछ हो ही नहीं रहा है चलो चलो, कुछ दिन किया फिर आघाट जाए ऐसा नहीं और बड़ों का आदेश भी इंस्ट्रक्शन भी लेता रहे और दृढ़ मित्र युक्तम उसके साथ में मित्र भी जुड़े हों ऐसे छह गुणों से युक्त व्यक्ति जो हो उसको लक्ष्मी स्वयं ही अपने पास उसके पास में धन के लिए लक्ष्मी स्वयं आई जाती है ब्राह्मण में सारे गुण विद्यमान हैं इसलिए कोई पैसे की कमी भी नहीं है परंतु चित्त अटका हुआ है हा मेरे कोई संतान नहीं ठाकुर बड़े कृपालो मन में विचार कर रहे हैं कि ये जो गत्ता अटका हुआ है यह किसी तरह से निकलना चाहिए ब्राह्मण एक दिन दुखी होकर के अरे किसके लिए कमाए कोई आगे ना पीछे ऐसा विचार करके ब्राह्मण अपने शरीर का त्याग करने के लिए चला पंथ विवेक है मन में विचार कहा कि नहीं आत्महत्या यह तमोगुण का स्वरूप है और तमोगुण से कृष्ण नहीं मिलती है ऐसी स्थिति में आत्मघात या अपने आप में एक दोष है और एक रोग है इसका रोग की तरह से चिकित्सा कहीं करनी चाहिए इसलिए ब्राह्मण ने उस विचार का तो त्याग कर दिया सामने कोई सन्यासी थे उनके सामने रोने लगा सन्यासी ने इनके ललाट के अक्षरों को पढ़ा कहा ब्राह्मण इस जन्म में तो क्या सात जन्म में भी तेरे यहां पर कोई पुत्र पुत्री नहीं है बोल मरे या तो मुझे पुत्र दो नहीं तो मैं अभी प्राणों का त्याग करता हूं संत ने कृपा की आह इतना सुंदर ज्ञानी व्यक्ति है और जरा सा ये गत्ता अटका हुआ है ये कहीं निकल जाए तो इसके जीवन का कल्याण हो जाएगा एक फल ब्राह्मण ने फल लिया अपनी ब्राह्मणी को दिया जो चतुर हो वो चतुराई देखते हैं उसने फल को खाया नहीं संध्या के समय इसकी सहेली आई इसकी बहन आई पूछ रहे हैं कि अरे जीजे आज तू घर के बाहर भी नहीं निकली बोल मेरी पति नहीं जाने कहा से एक आफत ले आए इस फल को यदि मैं खाऊंगी तो मेरा सारी फिगर खराब हो जाएगी मैं उधर की वृद्धि हो जाएगी कहीं भागू तो कैसे भागू गड़बड़ी तो भाग भी नहीं सके बालक टेढ़ा हो जाए तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है मैं क्या करूं सबने समझाया बोले अरे ईश्वर की संरचना बड़ी अद्भुत है और श्री प्रभु ने सृष्टि की जो वृद्धि वह नारी जाति के मातृत्व के माध्यम से ही की मातृत्व एक अद्भुत ईश्वर का दिया हुआ वरदान है उससे अपने आप को क्यों वंचित करती है पर यह सब नहीं मानी उसने कहा कि एक दूसरा उपाय भी है तो तुझे गर्भ धारण का कष्ट नहीं सहना पड़ेगा और तुझे बालक की प्राप्ति हो जाएगी बोले कैसे बोल मेरे गर्भ में बालक है मैं अपने बालक को तुझे दे दूंगी तू कह देना ये मेरा बालक है ये गर्भिणी बनकर रही आए जब इसकी बहन के यहां पर बालक हुआ इसने उस बालक को लाकर के बहन ने अपनी बहन को दे दिया ये तो शैया के ऊपर लेट गई पति से कह रही है तुम्हारे यहां पर पुत्र जन्म हुआ है बालक तो बड़ा ब्राह्मण तो बड़ा आनंदित हो रहा है जिस समय कुछ लेकर ये नांदी मुख श्राद्ध कर्म कांड करने लगा बोले जन्म कर्म किए हैं, जो चिंता है वो तो कर नहीं रहे हो बोले चिंता क्या बोले मेरे दूध नहीं उतरा है बोले है अब क्या करें हा ये तो कैसे होगा बोल तुम तो घबराते हो बात बात में बात की कहीं उपाय तो निकालते नहीं हो बोल उपाय क्या है बोल उपाय ये है कि सुना है मेरी बहन के बालक उत्पन्न हुआ था और वो बालक नष्ट हो गया तो एक काम करो मैं अपनी बहन को यहाँ बुला लेती हूँ वो मेरे बालक का पोषण करेगी वो बहन बहनी आ गई घर में वो अपने ही बालक का पोषण कर रही है और ब्राह्मण कृतज्ञता में झुके जा रहे हैं दबे जा रहे हैं कि आहा, मेरी साली कितना अपना घर का द्वार घर द्वार छोड़कर के मेरे बालक का पोषण कर रही है ज्यादा से ज्यादा उसको धन प्रणाम करते हुए विराजमान हो रहे हैं तीन महीने बाद उस फल की परीक्षा करने के लिए उसको गाय को खिला दिया गया था गाय के भी बालक उत्पन्न हुआ परंतु वो बालक भी मंत्र के प्रभाव से मनुष्य जैसा हुआ जिसके काम केवल गाय जैसे थे इनका नाम गोकर्ण रख दिया गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखल गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुआ धुंध के कार्य महाखल होकर के विराजमान हुआ है एक दिन धुंधकारी ने पिता को बहुत पीटा पिता दुखी होकर के वन को चले गए श्री गोकर्ण से उपदेश इनको प्राप्त हुआ कि असार खल है कि मनुष्य बड़ा अद्भुत है जो दुख को सुख मान देता है और दुख में अपने आप को सुखी मानता है दुख को ही सुख मानता है पिताजी वन में जाओ भगवत आराधन करो श्री कृष्ण माप नियतम दशमस पाठा आत्मदेव को श्री कृष्ण की प्राप्ति लोभ उत्पन्न होने पर दशम स्क के पाठ करने पर कृष्ण लीला श्रवण करने पर इनके हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ लोभ के द्वारा नित्य परिकर श्री राधा राधिका की जितनी भी सखी उनका आनुत्य ग्रहण किया और रागानुगा भक्ति के द्वारा अंत में इन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त किया बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की एक दिन धुंधकारी मां की छाती पर चढ़ गया गला दबाते हुए बोला कि डोकरी जितने भी गहने पाते उनको तूने जिस चूल्हे चक्की के नीचे छुपा कर के रखा है या तो मुझे बता नहीं तो अभी तेरा गला घोटू ये तो अत्यंत तो दुखी हो गई और पूरी पोठरी ले मर ऐसा कहकर के सौप कर के चौक के कुए में जाकर के डूब करके मर गई इसने तो पांच वेश्याएं घर में रख ली हैं वेश्याओं का प्यारा तो वो जो धन ला करके दे तत्वतः तो जो सदधर्म में अनुकूल होकर के रहे उसका नाम है पत्नी इसीलिए उसको धर्मपत्नी कहा गया संक्षेप में उसको पत्नी कह दिया गया वो जीवन की सधर्मणी होकर के जीवन को आगे ले जाने वाली होकर के विराजमान होती है गोकर्ण तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए वेशियाओं ने धुंध कावी का गला घोट करके इसको मार डाला ये कुकर्म से मरा था मुंह में आम भर करके गला घोट करके बड़ी क्रूरता के साथ में इसको मारा गया और घर के अंदर ही गड्ढा घो खोद करके इसके शरीर को वहीं दफना करके ये सब पैसा लेकर के चली गई गोकर्ण को जिसमें पता लगा गोकर्ण ने अपने भाई के लिए श्राद्ध किए गया प्रवृति जितने भी श्राद्ध हैं वे सब किए गोकर्ण जब लौट करके तीर्थ यात्रा से आए घर टूट फूट गया था बाहर ये चटाई बिछा करके अपने चमुतरे के ऊपर सो रहे हैं रात को प्रेत का रूप धारण करके धुंधकारी आया गोकर्ण ने इसको छीटा मारे ये रोते हुए बोला कि अहम भ्राता तो दियोसमी धुंधकारी नाम कहा मैं तुम्हारा ही भाई हूं धुंधकारी मेरा नाम है बोले भाई तेरे लिए तो हमने इतने कर्मकांड किए इतने शास्त्र किए बोले उन शास्त्रों से मेरा काम नहीं चलेगा मेरे लिए कोई प्रबल उपाय करो प्रबलतम साधन क्या है प्रबलतन साधन श्रीमद भागवती है वृत्ति का परंतु पाप निवृत्ति मुख्य फल नहीं है श्रीमद भागवत का मुख्य फल है कृष्ण प्रेम सेवा सुख की की प्राप्ति कराना गोकर्ण ने श्रीमद भागवत का सूर्य भगवान के कहने से आयोजन किया स्वयं वक्ता बनकर के विराजमान हुए पहले दिन एक बांस की गांठ टूटी दूसरे दिन दू, दूसरी तीसरे दू, और साक्वे दिन टूट गई और पार्षद स्वरूप धारण करके विराजमान हुए सिद्धांत में क्या दिखला रहे हैं कि केवल पाप की श्रीमद्भागवत का फल नहीं है श्रीमदभागवत का मुख्य फल है प्रेम की प्राप्ति वो ही मुख्य फल होकर के विराजमान पार्शद सेवा पार्शद स्वरूप में श्री कृष्ण सेवा ये विराजमान हुई और धुम्धकारी ने कंठरव के साथ में कहा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा कि प्रकृष्ण रूप से जो इत माने चला गया है दोबारा उस रूप में नहीं लौटेगा उसका नाम है प्रेत उसकी पीड़ा को दूर करने वाली यदि कोई वस्तु तो है तो श्रीमद् भागवती संहिता है इनमें सप्ताह को श्री कृष्ण साक्षात्कार प्रदान करने वाले होकर के विराजमान कृष्ण कृष्णलोक फलप्रद श्रीमदृंदावन का वास प्रदान करने वाले श्री श्रीमद भागवती सत्ता कृष्णलोक फलप्रद लोक क्या होगा मुक्त प्रवृत्ति से कृष्णलोक का अर्थ होगा श्रीमद वृंदावन का निवास बोलो श्री वृंदावन धाम की जय बलभागी है वे लोग जिनको श्री किशोर जी ने कृपा करके श्री वृंदावन ने निवास प्रदान किया उस फल को प्रदान करने वाले होकर के विद्यते हृदय ग्रंथी श्री कृष्ण कथा श्रवण करने से हृदय की जितनी भी ग्रंथी हैं वे सब टूट जाती हैं छिद्यंत सर्व संशया जितने भी संदेह हैं वे सारे संदेह दूर हो जाते हृदय ग्रंथि क्या है बोल जाने कृष्ण कब कृपा करेंगे संशय माने कृपा होगी कि नहीं ये दोनों दूर खियंते चाश्य कर्माणी कर्मबंधन वे अपने आप निवृत्त होते हुए चले जाते हैं श्री कृष्ण का श्रवण करने पर आया जो विमान उसमें बैठकर के धुंधकारी भगवत धाम को पधारे श्री गोकर्ण ने सुनंद भगवत पार्षदों को रोका और कहा बोलमरे यहां सुनने वाले तो इतने लोग थे और आप एक विमान लेकर के क्यों आए उस समय श्री वैष्णव पार्षद यही बोले कि भाई श्रवण के विभेद से फल में भी विभेद हो गया है श्रोता चार प्रकार के हैं एक हैं चातक जिनके हृदय में निरंतर उत्कंठ और क्या कथा होगी और क्या कथा होगी चातक की तरह से उत्कंठा। दूसरे हंस हंस का तात्पर्य है नीर क्षीर का विवेक जो करें कौन सी चीज हमारे मतलब की है कौन सी चीज ठीक है कही गई है तीसरे हैं मीन मीन का मतलब है कुछ मुंह से नहीं बोले आंख बंद करके चुपचाप आस्वर कर रहे हैं। और हैं शुक। शुक वो जो सुना है उसको कह भी सके उसका नाम है सुख जो अवर श्रोता हैं वे भी चार प्रकार के ये तो श्रेष्ठ श्रोताओं की बात कही जो हीन श्रोता हैं वे भी चार प्रकार के ब्रक ंड और उष्ट ऊंट ब्रक कौन है बोले जो बीच बीच में बोल करके रसभंग करें यह गलत बोल रहे हो ये गलत बोल रहे हो ऐसा नहीं है ये पाठ ऐसा है बीच में टोक तो है तो कहां भाई ठीक है कहा भाई ठीक है जो आप कह रहे हो सही है वो ब्रक हुए भुरंड नहीं भुरंड वो जो दूसरे की नहीं सुने अपनी सुनाने में के चक्कर में रहे दूसरे को चुप कर और अपना बोलने लग जाए भूखने वाले तीसरे हैं वृक्ष ब्रश।, ब्रश कौन बोले सामी में क्या मिलाया गया है इससे कोई मतलब नहीं उनको खाने से मतलब है <laughs> उसमें कौन सा आम का फल आ रहा है आम की बोर है और कौन सा आथ? उसमें घास है इससे कोई मतलब नहीं साली में जो आया बस उसको खाने से मतलब है वे हैं वृक्ष बैल की तरह से बस खा रहे हैं और चौथी जो है वो है ऊट ऊट का मतलब है जो केवल दोष देखते रहें कि पंडित जी कहां चूके और कब इनको टोके तो ये अवर श्रोता जो है उनका त्याग किया जाए, जाएक भुरुंड वृष और उष्ट ये चार श्रोताओं का त्याग किया जाए चातक हंस मीन और सुख इनमें सुख बनकर के बनना जो कृष्ण कथा कही है उसको कहीं दोबारा भी कह सकने की सामर्थ्य हो रिप्रेजेंट करने की सामर्थ्य हो वे लोग परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान लिए अलग अलग यहां एक ही विमान लेकर के आए श्री गोकर्ण ने दोबारा श्रीमद् भागवत का आयोजन किया उसमें भगवान तो इतने रीछ गए स्वयं भगवान उत्पन्न हुए प्रकट हुए और भगवान ने श्री गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया बोले गोकर्ण तू धन्य है बेटा जो तू अपना भी उधार कर रहा है कृष्ण कथा कहकर के और इतने लोगों का भी उद्धार कर रहा इसलिए श्रीमद गुरुदेव उनकी महिमा का गायन नहीं किया जा सकता है उनकी महिमा का क्या अनुरूपण किया जाए कि उन्होंने अपने हृदय के अपने सारे अनुभव को बहुत संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया बोलो श्री गुरुदेव भगवान की इसलिए ठाकुर ने गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया ये वक्ता की महमा इसके द्वारा की गई अब कृष्ण कथा सुनने की जो पद्धति है उसका निरूपण कर रहे हैं कि कृष्ण कथा श्रवण करते समय कुछ चीज उनका त्याग करें, कुछ चीज का ग्रहण करें। प्रायः एक प्रश्न किया जाता है संतों के आगे कि साहब इतने दिन से बृंदा में रह रहे हैं कुछ हो तो रहा नहीं है बस यही हो रहा रह रहे हैं। जैसे वहां रह रहे थे ऐसे यहां रह रहे, रहे हैं उस समय किसी संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि किसी डॉक्टर के पास में जाने पर इलाज जो है वो इलाज करने पर चार चीज का ध्यान रखना पड़ेगा तो इलाज पूरा होगा पहली चीज डॉक्टर में पूरा विश्वास गुरुदेव में विश्वास नहीं है तो बात नहीं बनेगी दूसरी बात जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसमें विश्वास औषधि में भी विश्वास कि ये ठीक दिया जा रहा है कभी इस डॉक्टर के पास में गए कभी उस डॉक्टर के पास में काम नहीं चले तीसरी चीज डॉक्टर ने जो मंगा किया है कुपथ्य उसका त्याग करना चौथी जो चीज उसने जो पथ्य बताया है उस पथ्य का सेवन करना और एक पांचवी चीज और है वो पांचवी चीज ये है कि कोर्स पूरा होना चाहिए ये पांच चीज हैं तो जैसे ट्रीटमेंट कहीं फलदायी होगा डॉक्टर में विश्वास औषधि में विश्वास पथ्य का सेवन का त्याग और धैर्य पूर्वक चिकित्सा को करना ऐसे ही पांच वस्तुएं साथ साथ हैं न ये ट्रीटमेंट में इतना धैर्य होता है किसी पर और ना भजन में धैर्य होता है इसलिए गड़बड़ हो जाती है चार पांच चीजें कहीं ना कहीं अपनानी पड़ेगी धैर्य पूर्वक कृष्ण कथा श्रवण करनी चाहिए इसलिए श्री समय श्रीमद् भागवत के श्रवण करने की जो पद्धति है उसका निरूपण कर रही सबसे पहले कुपथ्य का त्याग इन सब सबको सूचीबद्ध कर दिया रूप गोस्वामी जी का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है उपदेशान जिसने भजन की जो पद्धति है उसको बड़ा उपयोगी रूप में एक बेसिक ग्रंथ है भजन मार्ग में जो आगे बढ़ रहे हैं उनको उस ग्रंथ को सबसे पहले कहीं फॉलो करना चाहिए नहीं तो भजन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे पहला जो ग्रंथ है वो है उपदेशाम उसमें इतनी चीजों का त्याग करे अत्याहारो प्रयास्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्य भक्ति ही छह चीजों से भक्ति समाप्त होती है अत्याहार माने जितना भोजन की जरूरत है शरीर की यात्रा के लिए उतना सेवन करे उसका त्याग करे अत्याहार तो प्रयास चौ ज्यादा मेहनत शरीर के वित्त से ज्यादा यदि एडजर्शन लेगा एग्जॉस्टेड एजोक्ष्ट, हो गई अत्यारो प्रयास फिर प्रजल मान गाजी का त्याग करें चुहा बिल्ली की कहानी कह रहे हैं सेठ सेठानी की कहानी कह रहे हैं बस मनोरंजन कर रहे हैं कृष्ण कथा हो नहीं रही है तो ऐसा क्या मतलब अत्याहारो प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह नियम जो रखा है उसका आग्रह रखना नियम के बाहर ही भजन बनेगा इसलिए भले चार माला का नियम मिले परंतु नियम उसको पूरा कर जरूर पूरा करें और उसके लिए बंधन रखें भाई हमारी माला नहीं हुई है हम भोजन नहीं करेंगे अभी नहीं करेंगे तो फिर भजन बन जाएगा फिर जनसंघर्ष ज्यादा भीड़भाड़ भाड़ इकट्ठी की तो बस उसी में लगे रहेंगे कि उसकी बोर्डिंग की व्यवस्था हुई कि नहीं कि उसकी लॉजिंग की व्यवस्था हुई कि नहीं बस इसमें ही लगे रहेंगे जनसंघर्ष एक सीमित व्यक्ति जितने के आधार पर अपन अपने आयोजन को सम्यक प्रकार से पूरा कर सके उतना कर और लवल अंश हो लोह इनका त्याग करें। इन छह वस्तुओं से भक्ति में नाश उत्पन्न होता है छह चीज ऐसी हैं जिनको अपनाना चाहिए उत्साह निश्चयात् धैर्या प्रवर्तनात् संगत्यागा प्रसीदती छह चीजों से भक्ति प्रसन्न होती है उत्साह मैंने हम भी प्रचिन्न करेंगे अरे करेंगे ना? क्यों तो करेंगे उत्साह वे हैं यह विचार करके उत्साह फिर निश्चय वे हैं अवश्य कृपा करेंगे फिर धैर्य फल प्राप्ति में यदि देर हो रही है तो धैर्य धारण करें फिर तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् जो कर्म हैं उन कर्मों में प्रवृत्त होते हुए हम प्रवृत्त हों तत् कर्म प्रवर्तन आते फिर संगत त्याग आकर कुसंग जो है उसका त्याग करें और सतो वृत्ति सत्वगुण की वृत्ति को धारण करें सूर्य के आगे यदि छत्ता लगाएंगे तो सूर्य का प्रकाश रुक जाएगा सूर्य को दीपक दिखाएंगे तो सूर्य का प्रकाश रुकेगा नहीं इसी प्रकार सत्वगुण का सेवन करने पर भगवत कृपा अवरुद्ध नहीं होगी जबकि रजोगुण और तमोगुण का सेवन करने पर भगवत कृपा अवरुद्ध हो जाएगी इसलिए हमारी जीवनचर्या सत्वगुणात्मक होनी चाहिए सतोवृत्ति इन छह वस्तुओं से भक्ति प्रसिद्ध थी अत्यंत प्रसन्न हो। सुंदर मुहूर्त निकलवा करके हृदय में अन्य कामना भी है तो उन कामनाओं की निृत्ति हो जाए उसके लिए अनुष्ठान भी नहीं उसको अपनाए श्रीमद् भागवतम नृत्य श्रवण करने की वस्तु हैं परंतु तो अनुष्ठान के द्वारा उनका आयोजन करें सर्वत्र ये सूचना दें कि हमारे यहाँ पर सात दिन का अपूर्ण रूप से आज संगम होगा आप लोग कृपा करके हमारे यहां पर पधारे और हमारे यहाँ पर पधार करके हमारे ऊपर अपूर्व रूप से कृपा करते हुए विराजमान ऐसे निमंत्रण दे यानी पूरा समय नहीं हो तो कुछ समय के लिए आए सुंदर मंडप की रचना करके उत्तर मुख या पूर्व मुख भक्ता को विराजमान करके कृष्ण कथा को श्रवण करें वक्ता विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रार्थ विशुद्धकृत वक्ता की विशेषता है कि वह धर्म ज्यादा आसक्त न हो विरक्त हो वैष्णव हो ब्राह्मण हो वेदशास्त्र इनके आधार पर तर्क देते हुए कहीं लॉजिक के आधार पर और शास्त्र के आधार पर दोनों के आधार पर वो अपनी बात को कहीं स्थापित कर सके शास्त्रार्थ में भले शास्त्र में पढ़ने की जरूरत नहीं है पर तो अपनी बात को कहीं कम्युनिकेट करने के लिए उसके पास में कहीं शास्त्र का आधार होना चाहिए और लॉजिक का भी आधार होना चाहिए इनके द्वारा वह वस्तु को स्थापित करे दृष्टांत देने में कुशल हो दृष्टान्त के द्वारा वस्तु को कहीं जल्दी से पहुंचाया जा सके वक्ता के पास में कथा में निर्विघनता स्थापित करने के लिए पांच ब्राह्मण उनको स्थापित करें जो द्वारसाक्षर मंत्र का जब करें श्रीमद् भागवत का मुख्य मंत्र द्वाराक्षर मंत्र श्री, श्रीमद् भागवत उनके लिए हाथ में नारियल लेकर के प्रार्थना करें श्रीमद भागवतार्थ हो यह हे भागवत आप प्रत्यक्ष कृष्ण ही हैं मैंने आपको ग्रहण किया है कृपा करके संसार बंधन से मुझे मुक्ति प्रदान करे। करें मेरे मनोरथ को पूर्ण करें वक्ता की प्रार्थना करें कि हे शुक्रु प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारथ श्रीमद कथा का, का प्रकाशन करके मेरे अज्ञान को दूर करें कृष्ण कथा का सुविधा पूर्वक श्रवण करते हुए विराजमान हो भक्ति में रिज योग मार्ग है हठी योग मार्ग नहीं है जिसके अनुसार अपना भजन सरल सरलता से हो जाए उनको करते हुए विराजमान हो ब्रह्मचर्य पूर्वक पृथ्वी के ऊपर शयन करना सामर्थ्य हो तो पत्रावली में भोजन करना प्रकार नियम जो है उनका पालन करते हुए साधक विराजमान हो सत्य शब्द दया इनको पालन करते हुए विराजमान हो बीच बीच में जय शब्द नमस् शब्द इनका उच्चारण करें व्रत हो तो गीता पाठ करें गृहस्थ हो तो हवन करें ऐसे जो महात्म का निरूपण किया महात्मा निरूपण करने के बाद में नारद जी ने सबको प्रणाम किया उसी सभा के बीच में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ और श्री सुखदेव जी निरूपण करते हुए बोले कि निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखादम त्रव संयुतम पेवत भागवतम रसनाल मोह रहो रस का भोय बोले आहा यह श्रीमदभागवती संहिता वेद रूप कल्प के पके हुए फल हैं फल का जो सर्वश्रेष्ठ भाग होता है वृक्ष का उसको फल कहते हैं किसी का सर्वश्रेष्ठ भाग होता है जड़ किसी की होती है खाल किसी की होती है पत्ती किसी का पराग किसी का फल फल माने सर्वोत्तम भाग तो वेद रूप कल वृक्ष का पका हुआ फल अर्थात वैदिक साहित्य का निष्कर्ष यदि नि कोई है तो वो श्रीमद् भागवत है यह फल पक्कर के स्वयं आ गया गलतम फलम ऊपर से टूटता तो बिखर जाता परंतु तो ये बिखरा नहीं है ये डाली डाली से होकर के आया है इसीलिए संप्रदाय परंपरा के द्वारा जिनको ये श्रीमद् भागवती संहिता प्राप्त हुई है उनके मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें एक तो फल स्वयं मीठा दाल का पका हुआ और उस पर भी तोता चोंच लगा दे तो उसकी मिठास का क्या ठिकाना तो शुक मुखार्द्रव मतलब सही उत्तम रसकों के मुख से प्रकट होने पर यह और भी ज्यादा मधुर हो जाता है श्रीमद् भागवत का पेवत और ये आदेश है कि इसका निरंतर निरंतर पान करो लोट लकार का प्रयोग है इसका आग, निरंतर निरंतर पान करो रसम आलह ये रसरूप फल है रसरूप कहने का तात्पर्य है कि फल बता रहे हो तो इसमें कहीं गुठली छिलका होगा परंतु इसमें कोई गुठली है न छिलका है आलह मोक्ष पर्यंत इसका निरंतर निरंतर श्रवण करो ये नहीं है कि मोक्ष प्राप्त होने पर फिर इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी उस समय भी सिद्धि की अवस्था में भी यह प्राप्त होगा मोह रहो रस का भुव भाव का इसका मुख्य रूप से आस्वादन करने वाले हैं रसिकजन श्री कारण और हम उनका अनुगत्य ग्रहण करके भावुक बन करके तदभाव भावित होकर के इस रस का हम आस्वन करेंगे ऐसे जो कहा सब भक्तगण उस समय एकत्रित हो गए और उन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया कथा ही प्रवचन बनी प्रवचन ही कीर्तन बना कीर्तन ही नाम ही साक्षात कृष्ण बने और श्री नाम जो है वे ही कृष्ण के रूप में सामने प्रकट हो गए कथा कीर्तन और कृष्ण ये तीन अलग अलग वस्तु नहीं है तीनों एक होकर के विराजमान ऐसा यहां से दो रहा है अब भक्तों को घेर करके जब भक्तों के बीच में भगवान प्रकट हुए घेरे हुए भगवान से कहा जा रहा है बोले तो मारे आए हो तो बरदान दे जाओ हमें भगवान कहने जो तुम्हें वरदान चाहिए मांग लो भक्तों ने वरदान मांगा कि जो कृष्ण कथा के हैं कृष्ण कथा सुने उन्हें कभी तृप्ति न हो भगवान बोले कोई वरदान नहीं ये तो है यह तो भक्ति का स्वरूप है स्वभाव है कि भक्ति कृष्ण कथा श्रवण करने पर वक्ता को कभी संतोष नहीं होता है श्रोता को कभी संतोष नहीं होता ज्ञान की स्थिति यह है कि वहां अनुभूतें अभावे भी ब्रह्माष्टमी विभावे अनुभूति नहीं है फिर भी ज्ञानी तुरंत कहता है अहम ब्रह्माष्टमी वो वो इसका जप करता है अम ब्रमाष्ट में हम ब्रह्माष्टमी सोहम सोहम जबकि उसको अनुभूति है नहीं पंत भक्ति की स्थिति उल्टी है कि जो जितना रस में डूबा हुआ है वो अपने आप को उतना ही खाली अनुभव करता है ए हो हरे मोसों में बिगारन को तो सो में सवार को मोही तो ही पड़ी तुम पढ़ रही है तो ये तो भक्ति का स्वभाव हुआ बरदान मांगो हमने तो बरदान की बात कही थी तुम तो स्वभाव का वर्णन कर रहे हो मेट्रो फैक्ट का वर्णन नहीं करना है हमें तो तुम्हें जो वर्डिक्ट चाहिए वो हमको दो जो बूंद चाहिए वो बरदान तो मांगो ब क्या है वो बताओ बोल वो बरदान मांगना है तो भक्तों ने अब वरदान मांगा कि बरदान ये मांगते हैं कि जो कृष्ण कथा कहें सुने उनके हृदय में आप विराजमान हो और उनकी प्रेम सेवा ग्रहण करो बोलो श्रीमद भागवत महापुराण की जय ऐसे श्री महात्मा का गुरुपन किया अब ग्रंथ भाग जो है संहिता भाग उसको प्रकट कर रहे हैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय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 हरी लाल की जय व सोम का बोध प्राप्त करने के लिए वक्ता और श्रोता दोनों में योग्यता की प्राप्ति करने के लिए तथा हीन अंगों की पूर्ति करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है मंगलाचरण करते हुए वस्तु निर्देश श्रीमद भागवत का जो सब्जेक्ट मैटर है उस तो सब्जेक्ट मैटर को कहीं प्रस्तुत करने के लिए यहां श्री प्रियालाल उनके श्री चरणारविंद की श्री राधा मदन देव उनके श्री चरणारविंद की श्री व्यास जी वंदना कर रहे हैं इस श्लोक के यो तो बहुत सारे अर्थ किए गए वेदांत पालक अर्थ अलग किया गया ब्रह्मसूत्र पालक अर्थ अलग किए गए परंतु श्रीमद महाप्रभु के जन्म महोत्सव के इस क्रम में गौरव पूर्णिमा के इस क्रम में विशेष रूप से श्रीमन महाप्रभु संबंधी जो अर्थ हैं उस महाप्रभु संबंधी श्री प्रियालाल उनकी रसमय जो अर्थ हैं उस रसमय अर्थ को श्री विश्वनाथ चकवर्ती जी ने रसिक जनों ने जो आस्वादन किया और श्री श्री गुरुदेव उन्होंने श्री गौर लीला में इस श्लोक की जो व्याख्या की आप लोगों के परम गुरुदेव उन्होंने कृपा करके जो गौरलीला की व्याख्या की गौरली पर प्रियालाल के नुकुंज विलासर्थ को जो प्रकट किया उसका कोई एक संकेत मात्र दूरपण कर रहे कि जन्माद्यन्वयादित्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कव मुह्यंते यूर तेजो वारी मृदा यथा विनम धामना स्वेन सनाकम सत्यम परम धीमहि ही जो त्रिकाल अबाधित होकर के विराजमान हैं ऐसे सत्य पदार्थ उन श्री प्रिया के वृंदावन बिहार का हम ध्यान कर रहे हैं सत्य मान्य वृंदावन बिहार प्रियालाल का बिहार वो सत्य है परम का तात्पर्य है उससे बढ़कर के माधुर्य का स्वरूप का प्रतिपादन कहीं दूसरी जगह नहीं ब्रह्म में शक्ति शक्तिमान का भेद नहीं है परमात्मा में साक्षी रूपता रूपी गुण प्रकट है सृष्टि पालन संहार रूपी केवल दो गुण शेष जी ने प्रकट किए बाकी के साथ तिजोरी के भीतर बंद है परंतु कभी सेठ जी अपना पूरी तिजोरी खोल करके दिखा दें ऐसे ही भगवान रूप में उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्तियों का पूरी तरह से विस्तार प्रकट कर दिया परंतु जहां शक्तियों के कारण कृष्ण की आराधना नहीं है बल्कि स्वरूप के कारण कृष्ण की आराधना है स्वरूप की हम वंदना कर रहे हैं वो ये है परम धीम ही उस परम का हम ध्यान कर रहे हैं सत्यम परम धीम ही वो पर होकर के विराजमान हैं, उनका हम धीमही हमारे हमको ध्यान करना चाहिए सत्यम परम धीमह ध्याय ये विधुलिंग का ऑप्टेटिव केस में विधलिंग में ये यहां निरूपण किया गया सत्य परम धी हमको उस स्वरूप को ही वो ही ध्यय होकर के विराजमान है उसका हम ध्यान करें श्रीमन महाप्रभु राधा कृष्ण मिल तनु होकर विराजमान श्री कृष्ण का सर्वोत्तम जो स्वरूप है रश्मय स्वरूप वो निकुंज मंदिर में जहां वे अपने ऐश्वर्य को भूल करके अपने ही स्वरूप श्री राधिका उनके साथ में उनकी सेवा करते हुए विराजमान श्री स्वामि श्याम सुंदर की सेवा करते हुए विराजमान और दोनों एक दूसरे के लिए आसरज्य और आसक्त हो करके विराजमान दोनों दोनों के प्रति आसक्त हैं दोनों दोनों के प्रति आसरज होकर के विराजमान है ऐसे श्री श्रीप्रियालाल का जो विलास है वही परम होकर के विराजमान है क्योंकि उसमें स्वरूप का संपूर्ण रूप से प्रकाशन है कंडीशनल प्रकाशन नहीं है बल्कि स्वरूप का प्रकाशन है इसलिए सत्यम परम वो परम होगा जहां किसी गुणों के कारण उनकी आराधना की जाए वो परम नहीं है जहां स्वरूप से आराधना की जाए वो ही परम होकर के विराजमान है उसका हमको ध्यान कर रहे हैं अब विप्रियालाल दोनों कैसे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि जन्मा यथा यथा मानिक जिन श्री किशोरी जी से आद्य से श्रृंगार रस्य जन्म श्रृंगार रस जो है उसका जन्म हुआ और श्री श्याम जगत के लिए उपास्य हैं, परंतु तो वे आसक्त होकर के, के प्रति उनके पीछे पीछे उनके अन की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं तो न पारे हम निर्वध्य सैन्य पारे, पारे हम न पारे हम मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं इसलिए अंग किशोरी जी के भी आदेश को प्राप्त करने के लिए अनुकूल नायक होकर के वे धीर ललित नायक होकर के विराजमान होते हैं और इतर तस्व इतर तस् का तात्पर्य है श्री प्रिया कभी सर्वात्मना श्री श्याम सुंदर को समर्पण करते हुए और कभी इतर तस्वानता धारण करके विराजमान माने, माने वियोग के माध्यम से भी श्री श्याम सुंदर की सेवा करें तो कभी अनुकूल होकर के और कभी माननी होकर के जो सेवा करते हुए विराजमान तो जन्माद्य से यथ मानी श्री राधारानी जिनसे आद्य रस का जन्म हुआ अन्वया श्री श्याम सुंदर भी जिनके अनुकूल होकर के चले और इतरत श्री प्रिया कभी वियोग के माध्यम से कभी मांग के माध्यम से श्री प्रियाजी जी श्याम सुंदर की सेवा करते हुए विराजमान है और चकार के द्वारा वियोग के द्वारा भी जिनका प्रेम और ज्यादा बढ़ाओ अर्थेश्विज्ञ स्वरा जो अर्थेश्व अभिज्ञ है प्रीति बढ़ाने का जो अर्थ है उसमें ही अभिज्ञ चतुर होकर विराजमान हमारी श्री प्रिया लाल का एक नाम दिया गया वो है नागर नागरी नागर का अर्थ है जो रस को बढ़ाने में परम परम चतुर हो नागरी का तात्पर्य है यहां पर श्याम सुंदर नागर श्री प्रियाजी नागरी जितनी भी सखीगण हैं वे सब नागरीगण वृंदावन परम नागर जो रस को बढ़ाने में परम परम चतुर है अर्थेश्विज्ञ स्वराट अर्थेश्विज्ञ ये रस को बढ़ाने में अभिज्ञ होकर के चतुर होकर के विराजमान है स्वराट उनकी ये लीला किसी गजेंद्र किसी ध्रुव किसी प्रहलाद के कल्याण के लिए नहीं है किसी अम्बरीश के कल्याण के लिए नहीं है स्वराट उनकी ये जो लीला है श्रीमद वृंदावन की या उनकी अपने स्वरूप के लिए लीला है निःस्वरूप में वे लीला कर रहे हैं किसी दूसरे भक्त के लिए लीला नहीं कर रहे हैं स्वस्वरूप में लीला है स्वरा तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवे जो उनके नित्य परकर हैं उनके सामने इस रस को प्रकट किया जाएगा अन्य किसी के द्वारा प्रकट नहीं किया जाएगा जब गोरी सावरे का स्वरूप सावरा गोरी का स्वरूप धारण करके गोरी के भाव से होकर के विराजमान हो तब वह इस रस को तेने लता पता को भी विस्तृत करेगा अन्यथा था निकुंज मंदिर में जो अधिकारी हैं केवल उनको इस रस का प्राप्ति होगी वहां पर रेबड़ी बटेंगे केवल अपने अपनों को दी जाएंगी अधिकारी को दी जाएगी हरे को नहीं दी जाएगी परंतु गौर स्वरूप में जब विराजमान होंगे उस समय जब गौरी का भाव धारण करके विराजमान होगा तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि उसका उन्मुक्त रूप से वह विस्तार करते हुए विराजमान होगा और जिन्होंने आदिकवि वेदव्यास जी के हृदय में श्री रूप सनातन इत्यादि के हृदय में इस रस को तेने विस्तृत किया मुह्यंत सूर्य जिसमें बड़े बड़े सूर्य भी मोहित हो जाए तेज और आर था यथा विनिमय जहां महाभाव में अद्भुत दशा प्राप्त हो श्री प्रिया लाल के नखकी कांति के आगे आकाश का चंद्रमा फीका पड़ जाए जहां यमुना का प्रवाहमान जल स्थिर हो जाए जहां गोवर्धन की कठोर शिला वो भी माखन के समान कोमल हो जाए और श्री श्याम सुंदर के चरण चिन्ह योगी गोवर्धन के ऊपर चरण पहाड़ी के ऊपर अंकित हो जाए तो तेजो वार्य और मृदंग तेज जल और मिट्टी कठोरता पाषाण इनमें भी बिनमय जहां बिन प्राप्त हो जाए वो मर्शा, वे श्री श्याम सुंदर अनेक अनेक प्रकार से वे श्री अनेक अनेक प्रकार से रस का भोग करना चाह रहे हैं और श्री प्रिया जी कभी आप स्वपक्ष बन करके कभी प्रतिपक्ष बन करके, कभी तटस्थ पक्ष बन करके, श्री प्रियालाल दोनों एक एक दूसरे की सेवा करते हुए विराजमान हैं। माने स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष, श्री चंद्रावली जी प्रतिपक्ष है राधारानी स्वपक्ष हैं, श्री भद्रा जी श्यामलाजी श्रोत पक्ष हैं ये त्रिपक्ष जहां पर अमृषा सत्य होकर के विराजमान रस का विस्तार करने वाले होकर के विराजमान है धान ना स्वेन सदा नरस्त कुहकम जहां प्रेम इतना बलवान है कि प्रेम की बलवत्ता के कारण नरस्त कुहकम मिलन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं वे बाधाएं अपने आप ही नरस्त हो जाए समाप्त हो जाए ऐसे सत्यम परम भी नहीं श्री प्रिया के उस नुकुंज विलास और नुकुंज विलास विवर्त विग्रह श्रीमंदताय गौर हरि श्रीमंद महाप्रभु उनकी हम वंदना कर रहे हैं ऐसे सर्वोत्तम उपास्य रूप में श्री प्रिया का अपना विलास यही उपास्य है और उस उपास्य में प्रियालाल को मिलाना यही जीवन का प्रयोजन है इस दासी का प्रयोजन यही एकमात्र प्रयोजन है और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं ऐसे सत्यम परम भी वही उस पर तत्व का जिससे बढ़कर के कोई दूसरा वस्तु हो नहीं सके या तो पर जो कहे महाप्रत्यवाही सोई इसे बढ़कर के कोई दूसरी चीज है यह कहने वाला प्रत्यवाही है बाधा डालने वाला उसे हम बात नहीं करते ऐसा रस ने कहा तो महामोभव भाव भूल जिन देव कोई जो शन है उनको ये नुकुंज मंदिर का ये जो परम रहस्यमय भाव है वह कभी भी प्रदान नहीं किया जाएगा नहीं किया जाएगा ऐसे एक श्लोक में सर्वोत्तम उपास्य का निरूपण करके और दूसरे श्लोक में इस ग्रंथ की अपूर्वता उसका वर्णन कर रहे हैं कि ये ग्रंथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है अपूर्व है इसको निरूपण कर रहे हैं कि धर्म प्रोजित कैत सतम वेद्यस्तव वस्तुमत्वत्रोन्मूलन भागवते महामुनि किंबा पर सद्यो हृदय हु शुश्रूषुभिस्तणा इस ग्रंथ के सर्वोत्तम साधन जैसा यहां है ऐसा साधन कहीं नहीं है इसको करेंगे धर्म प्रोजित कई तब छल तो धर्म इसका यहां वर्णन है छल रहित का तात्पर्य है कि सेवा करके बनने में कुछ मेवा चाहिए नहीं रही है सेवा ही अपने आप में फल है वो है प्रोज्जित कई तथ्य भोग मोक्ष की इच्छा त्याग कर दी गई मोक्ष की चाबी नहीं चाहिए चाहिए गई तार मोक्ष बांछा कई तम प्रधान इससे प्रोजित कई तब छल रहित धर्म यहां निरूपण पर। परमो निर्मत्सराणंद यह परम धर्म है निर्मत्सर जनों का परम परम धर्म है परम का तात्पर्य है कि प्रेम रूपी सेवा प्रेम सेवा ही परम परम धर्म है जहां किसी के साथ में ईर्ष्या नहीं है ऐसे सताम परमोधर्मा वेद्यम वास्तव वस्तु वास्तव वस्तु कौन सी है बोले वास्तव वस्तु है श्री कृष्ण प्रेम उससे बढ़कर के कोई वस्तु नहीं है तो वास्तव वस्तु जो कृष्ण प्रेम वो ही वेद्य होकर के विराजमान है वेद्यस्तु मिव नम जो परम कल्याण करने वाली है संपूर्ण पापों का शांत करने वाली इस ग्रंथ के रचनाकार भी सर्वश्रेष्ठ हैं उनसे बढ़कर के कोई दूसरा कवि नहीं हो सकता है श्रीमद् भागवते महामनिकते देवता कांड का भी अनूपण करें इससे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ देवता नहीं हो सकता है किंबा पर ही ईश्वर कोई दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता है अन्य ईश्वरों अन्य से हमको क्या करना किम्बा पर ही ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्ध श्री कृष्ण भक्त के हृदय में तुरंत ही अवरुद्ध हो जाते हैं शिश्रुषि त्रवण करने की इच्छा मात्र से ही कृष्ण भशीभूत हो जाते हैं सुश्रूष् नहीं कहकर के ये दिखलाया कि श्रवण की इच्छा मात्र से ही कृष्ण को आकर्षण करने वाली यह अद्भुत विद्या है इस प्रकार इस ग्रंथ की प्रोचना इस ग्रंथ की जो एक्स्ट्राऑर्डनरी जो क्वालिटीज हैं उनका यहां निरूपण किया गया अब एक ग्रंथ में एक श्लोक में श्री भागवत की महिमा का निरूपण किया जाए कि बेद रूपकल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल यहां निरंतर आया है उसको हे रसिक जनो भावुक जनो तुम पेवतो पेवत हो उसका पान करो कथा भाग प्रारंभ कर रहे हैं कि निमिषाण क्षेत्र में वृक्षिक क्षेत्र में एक बार ब्रह्मा जी के पास में सारे 88,000 हजार अधिक ऋषि पहुंचे और कहा हम यज्ञ करेंगे एक हजार वर्ष तक आप कृपा करके हमको कोई ऐसा स्थान प्रदान करो जहां पर हम यज्ञ कर सकें निर्विघाजी ने उस समय एक पहिया तेज में प्रकट किया और ये कहा जहां ये पहिया ये व्हील जो है वो टूट करके गिर जाए वो स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा नैम क्षेत्र में नेमी जो था उस पहिये का जो एक्सेल था वो वहीं गड़ गया और पहिया बिखर गया इसलिए वो विष्णु क्षेत्र कहलाया और उस विष्णु क्षेत्र में इन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया गंगा जी किनारे नियम क्षेत्र में इन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया है श्री शौनकार ऋषियों ने एक दिन यज्ञ करने पर भी जब मन संतुष्ट नहीं हुआ तब ये कह रहे हैं बुलमरे हमारे मन को अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो ऐसा कोई उपाय आप बताओ छह प्रश्न किए कि जीव का सबसे बड़ा कल्याण किससे है पुनसाम एकांत श्रेय पहला प्रश्न माने सर्वोत्तम जीवन का प्रयोजन क्या है श्रेय का मतलब है सर्वोत्तम प्रयोजन फिर सर्वोत्तम उपास्य क्या है यह दूसरा उपाय हमारे सामने वर्णन करो बोले सर्वोत्तम उपाय में कृष्ण कथा है तो भगवान की सृष्टि इत्यादि लीलाओं का वर्णन करो अब ये दो प्रश्न तो थे कि जीवन का सबसे बड़ा कल्याण क्या है और पास से क्या है अभी दो प्रश्नों के साथ में ही चार प्रश्न और जुड़े हुए हैं कि सृष्टि लीला का वर्णन करो भगवान के जितने भी लीला अवतार हैं उनका वर्णन करें श्री कृष्ण लीला का वर्णन करने और कृष्ण जब अपने धाम को पधारे उस समय धर्म किसकी शरण गया ये चार प्रश्न और थे मन कृष्ण के अंतर्धान होने पर धर्म दो की शरण गया एक तो संतगणों की गुरुदेव की और दूसरा कृष्ण जो धर्म शरण गया वो श्रीमद भागवत की शरण गया श्रीमद भागवत में विराजमान हुआ तो धर्म किसकी शरण गया इसका मतलब है गुरुदेव की शरण और श्रीमत भागवत, उनमें जाकर के विराजमान हुआ श्री सूजी कह रहे हैं तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया श्री गुरुदेव को प्रणाम करके नारायणम नमस्पत्य नरम शैव नरोत्तम श्री नरनारायण भगवान जो इस भूमि के स्थान देवता हैं उनकी वंदना करके नरोत्तम माने श्री कृष्ण उनके हम वंदना कर रहे हैं नरोत्तम की वंदना कर रहे हैं फिर देवीम सरस्वती माने भक्ति की वंदना कर रहे हैं फिर व्यासम माने ऋषि श्री वेदव्यास जी उनकी वंदना कर रहे हैं और तब ततो जय मुदी ये जय नामक भागवत इनका हमको गायन करना चाहिए ये एक विधि निरूपण की जय का तात्पर्य है जो माया को जीत ले उसका नाम है जय काव्य जय काव्य एक लिस्टेड है कुछ काव्यों को जय काव्य कहा गया उसमें महाभारत पुराण श्रीमद्भागवत भगवदगीता इनको जय काव्य कहा गया तो जय काव्य की सीमा में जो आते हैं उस लिस्ट में जो आते हैं उनका गायन करना चाहिए यह निरूपण किया हे मुनियो तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया देखो दो प्रकार के धर्म हैं एक धर्म है शरीर का धर्म इसके भीतर ही आ जाएंगे वर्ण आश्रम सब धर्म वर्ण आश्रम धर्म जो है वो शरीर से संबंधित है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब शरीर हैं दूसरा जो धर्म है वो है जैव धर्म जैव का मतलब है आत्मा का धर्म आत्मा न क्षत्रिय वैश्य शूद्र है मैं वो शरीर है मैं स्त्री है ना पुरुष है तो जैव धर्म जो है वो जैव धर्म का निरूपण विशेष रूप से यहां पर किया गया कि यहां पर सभी पुंसान धर्म है जो पर धर्म है उसका तुम सेवन करो पर धर्म जो है वह श्री भगवत भक्ति है तो दो धर्म हुए एक हुआ शरीर धर्म दूसरा हुआ परधर्म शरीर धर्म का त्याग करके आत्मा का जो धर्म है उसका सेवन करते हुए विराजमान हो बदंत तत्व तत्व यज्ञ मद्वयम भगवान शब्द थे जो स्वजातीय विजातीय स्वगत तीन प्रकार के भेद से शून्य हो उसको कहेंगे ऐसे ज्ञान को कहेंगे तत्व तत्व मने त्रिथा भेद शून्य ज्ञान ब्रह्म में सजाति ज्ञान नहीं है सजाति कब होगा जब एक सी कई चीज होती है तो सजाति होता है एक से आकार के कई इंडिविजुअल्स हैं तो हमने कह दिया ये गाय है ये घोड़ा है फंडामेंटली वे एक से हैं, तो सजाती हो गया परंतु ब्रह्म जैसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है इसलिए ब्रह्म की जाति नहीं हो सकती है ब्रह्म जातीय भेद से शून्य है ब्रह्म जैसा कोई दूसरा होता तो ब्रह्म की जाति हो जाती परंतु तो ब्रह्म एक है इसलिए ब्रह्म में जाति नहीं सजाति भेद नहीं है ब्रह्म में विजाति भेद भी नहीं है विजाति भेद किसका नाम बोले जैसे गाय और घोड़ा इन दोनों में अंतर है ब्रह्म में ऐसा अंतर भी नहीं है क्यों संघ के भीतर वो व्याप्त है उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं इसे ब्रह्म में विजाति भी नहीं हो सकती है न सजाति हो सकता है न विजाति हो सकता है सजाती भेद कहेंगे जैसे आम की दो किस्में हैं आम्रोयन न पनसह यह आम्रकोटि का आम है ये पनस कोटि का आम नहीं है परंतु तो तो विजाति भेद कैसे होगा बोले आम्रोयन न निम्बह ये आम है नीम नहीं है यह विजाती कोटि हो गई स्वगत भेद भी ब्रह्म में नहीं है कि आम्रो एम न पत्र ये आम है पत्ता नहीं है आम का पत्ता नहीं है यह हो गया स्वगत कोटि का भेद ब्रह्म में तीनों प्रकार के भेद नहीं है इसलिए प्रभा भेद शून्य हो करके वह ब्रह्म विराजमान था भेद शून्य होते हुए भी ब्रह्म में स्वगत भेद कहीं माना जा सकता है जैसे व्यक्ति एक है पंत पर उसकी नाक है ये उसका कान है ये स्वगत भेद कहीं कहीं है ठाकुर की एक विशेषता है कि हमारा कान देख नहीं सकता है पंत भगवान के प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक कार्य करने की सामर्थ्य है इसलिए वे स्वगत भेद से भी शून्य तो स्वजाति विजाति स्वगत सर्वत पाद होकर के भी विराजमान है ऐसा जो ज्ञान तत्व है उसका नाम है जो ज्ञान है उसका नाम है तत्व तक्त। वो तत्व अपने आप में तीन रूपों में प्रकट करता है ब्रह्म थी परमात्मे थी भगवान शब्दते का मतलब है वो अपने आप में तीन रूपों में प्रकट होता है शब्दते में भाववाच्य का प्रयोग है वो अपने आप में प्रकट हो रहा है मैनिफेस्ट हो रहा है कोई दूसरा उसको प्रकट नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि तीनों ही नृत्य हैं और एक ही पदार्थ तीन रूपों में अपने आप को कहीं मैनिफेस्ट करते हुए विराजमान हो रहा है शब्द के द्वारा ये दिखाया यदि कोई दूसरा रचना करेगा तो वस्तु तो विनाशील हो जाएगी अनंत नहीं होगी परंतु वो अपने आप प्रकट हुई इसका मतलब है कि न वो विनाशील है और न वह सीमित है तो सत्यम ज्ञान ब्रमो सत्यता और अनंतता ये दोनों की दोनों उसके साथ में जुड़े हुए हैं इसीलिए वो जो एक पदार्थ है वो ही कभी ब्रह्म कभी परमात्मा कभी भगवान इन तीन रूपों में प्रकट होता है श्री नारद जी आकाश मार्ग से आ रहे थे युद्ध के दरबार में दूर से जब देखा तो केवल तेज दिखा जब नारद और पास में आ गए तो एक आकार सा दिखने लगा मनुष्य है जब सभा के बीच में आ गए तो दिखने लगा अरे ये तो नारद हैं चैत्र विषम इत्यवधारितंपरा हैं पुमान नारद नारद बोधिसार जैसे एक जो वस्तु है वो ही तीन रूपों में दिखी अलग-अलग तीनों ही ऐसे एक वस्तु तीन रूपों में दिखी जिनकी दृष्टि अभी उतनी स्पष्ट नहीं है उन्होंने उसको तेज रूप में देखा जिनकी कुछ कुछ दृष्टि है उन्होंने आकार भी देख लिया जिनकी दृष्टि एकदम स्पष्ट थी उन्होंने उसको नाविक रूप में देख लिया ऐसे ही एक ही जो पदार्थ है वो ब्रह्मे थी परमात्मे थी भगवान ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन रूपों में अपने आप को प्रकट करता है तीनों एक ही हैं ब्रह्म कोई अलग हो परमात्मा अलग हो भगवान अलग हो ऐसा नहीं है जो ब्रह्म तत्व है परमात्मा तत्व है भगवत तत्व है वो ही श्री कृष्ण के रूप में सामने प्रकट हो रहा है इसलिए श्री हरि ही श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य है देव पूज्य नृत्यदा श्रवण करने योग्य कीर्तन करने योग्य ध्यान करने योग्य हैं। इनमें कीर्तन भक्ति को बीच में रखा जैसे देहली के ऊपर दीपक रख दिया जाए तो भीतर में प्रकाश होता है बाहर में प्रकाश होता है ऐसे ही कीर्तन भक्ति वो है जो कि कीर्तन करने वाले को भी प्रकाशित करती है और श्रवण करने वाले को भी प्रकाशित करती है बोलो जगत मंगल नाम संकीर्तन की जय ये संकीर्तन उनके बिना न श्रवण हो सकता है न स्मरण हो सकता है साधक जब विराजमान होता है तो उसके हृदय में फिर धीरे धीरे भगवत भक्ति यह उदय होती है संपूर्ण वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है भगवान ने अनेक अनेक अवतार धारण किए इन अवतारों में एक चांद कला पंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं अन्य लोग अंश अवतार कला अवतार हैं कृष्ण तो स्वयं भगवान है ये कृष्ण स्तू तो कार यह भिन्न में कहा गया कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है यहां कृष्ण शब्द का पहले प्रयोग किया गया भगवान शब्द का बाद में प्रयोग किया गया क्योंकि व्याकरण की एक परिभाषा की एक मर्यादा है कि उसमें अनुवाद का पहले वर्णन किया जाएगा विधेय का बाद में वर्णन किया जाएगा हमारे किसी भी बाकी के दो भाग होते हैं एक होता है सब्जेक्ट दूसरा होता है प्रेडिकेट सब्जेक्ट का पहले उच्चारण किया जाएगा प्रेडिकेट का बाद में किया जाएगा राम अयोध्या के राजा है राम शब्द का पहले प्रयोग किया जाएगा उनकी महिमा का गायन करने के लिए अयोध्या के राजा है यह प्रेडिकेट बाद में प्रयोग किया जाएगा इसी तरह से कृष्ण उनके आश्रित होकर के भगवत्ता है भगवत्ता के कारण कृष्ण भगवान बने हो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष का जो प्रधान न्यायाधीश है उसने किसी व्यक्ति को शपथ दिलाई और तब तो वह राष्ट्रपति बन गया हो ऐसा नहीं है कृष्ण में भगवता आयु ही नहीं है कृष्ण भगवत्ता का के आश्रय होकर के पहले से ही विराजमान है कृष्ण भगवान स्वयं इसे कृष्ण शब्द का पहले प्रयोग है भगवान शब्द का बाद में प्रयोग किया गया है तुम्हारे तो ये ग्रंथ तो बड़ा सुंदर है इसमें भगवान के इतने इतने अवतारों का वर्णन और अंत में अवतारी का भी वर्णन है इस ग्रंथ का नाम क्या है बोले एकदम भागवतम नाम पुराण ये भागवत नाम करके पुराण है जिसको जो वेद स्वरूप है और जिसको श्री नारायण ने ही कृपा करके प्रकट किया कृपा करके इस ग्रंथ के श्रोता वक्ता दोनों के चरित्र का मेरे सामने निरूपण करेंगे ऋषि कह रहे हैं कि श्रोता के वक्ता के विषय में हमने सुना है कि जिस समय श्री शिखदेव जी जन्म ग्रहण करते ही वन की ओर चले पुत्र पुत्र कहते हुए श्री वेद जी उनके पीछे पीछे चले कहीं पुराणों में चरित्र आया है नरक पुराण में कभी अमरनाथ में श्री शिवजी कृष्ण कथा कह रहे हैं पार्वती जी सुन रही हैं और पार्वती जी को नींद आ गई हाँ कथा की बड़ी विशेषता है समाधि तुरंत लग जाती है हाँ तो पार्वती जी को नींद आ गई अब जब नींद आ गई तो कहीं कथा अवरुद्ध न हो जाए इसे एक तोता बैठा हुआ सुन रहा था पेड़ के ऊपर वो पार्वती जी की आवाज में ही हूं कारा दे रहा है हुं हुं हुं जब कथा जब समाप्त हुई और जब कहा वृंदावन बिहारी लाल की जय सो पार्वती जी की नीत खोली जय कारण के साथ साथ और पूछने लगी मारे फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ सो रहे थे कथा तो पूरी हो गई बोले हमारे नींद आ गई थी नहीं नींद तो नहीं आई थी तो ऊंकारा दे रही थी तो देखा वो जो सुख है वो पेड़ के ऊपर ही मूर्छित हो रहा है विभल हो रहा है अशधारा प्रवाहित हो रही है जान गए शिवजी कि ये वो सुख जो है वो बोल रहा है उसने हंकारा भरा है तो श्री शिव ने अपने त्रिशूल को उसके ऊपर फेंका शिव ने शुभ के ऊपर चेला बने और सिर पे बैठेगा अरे नीचे बैठ करके श्रद्धापूर्वक सुननी चाहिए वो शुभ बुढ़ा और श्री बीट का जी वेद जी की पत्नी उनको आई जमाई सो मुंह जो खोला सो भीतर प्रवेश कर गया शिवजी ने लौटा लिया अपना आत्मा के अनावश्यक ब्रमहत्या हो जाएगी ब्राह्मणी का बध हो जाएगा अब ठीक है थोड़ा सा अपराध है परंतु इतना अपराध भी नहीं है कि इसको मारा जाए शिवजी को गुस्सा एक बार तो आई लोक शिक्षा के लिए फिर शिवजी का क्रोध भी शांत तो हो गया श्री शिवदेव जी गर्भ में विराजमान है नारद पुराण में चरित्र आया है 12 वर्ष तक गर्भ में रहे प्रकट नहीं हो और श्री बीट का जी भी इच्छा प्रसूत का है वेद व्या कृष्ण के पास में गए और कृष्ण से कहा बोले महाराज आपका कौन भक्त आया है जन्म नहीं ले रहा है श्री कृष्ण आए और कृष्ण कह रहे हैं बोले सुखदेव जब घर में आए हो तो जन्म क्यों नहीं ले रहे हो जन्म लो ना उस समय श्री शुभदेव जी बोले बोले नहीं मारे जन्म लेने पर आपकी माया मुझे घेर लेगी श्री कृष्ण ने कहा नहीं माया घेरेगी नहीं मैं साक्षी देता हूं मेरी माया तुमको घेरेगी नहीं तो कृष्ण ने जब साक्षी दी उनकी विटनेस से उनकी साक्षी से उन्होंने जो गारंटी भी गारंटी बनकर के विराजमान हुए उस समय फिर शुभदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही बन की ओर चले कृष्ण के कहने से माया तो पहले ही निवृत्त हो गई थी अब जब बन की ओर चले पीछे पीछे वस्तु शक्ति ने वेद्यास जी को भी आकर्षित किया क्योंकि वेदव्याशी ऐसे भगवत स्वरूप है परंतु तो फिर भी श्री शुभदेव कोई मामूली व्यक्ति नहीं है कृष्ण ही हैं कृष्ण ने ही सुखदेव के रूप में अवतार धारण किया है ये पुराण के महात्म्य में शुक को कृष्ण रूप कहा गया पीछे के महात्म्य में तो कृष्ण ने आकर्षित किया वेद व्याशी पीछे पीछे चले आगे देवांगनाएं स्नान कर रही थी तो देवांगनाओं ने सुखदेव जी को जब आते हुए देखा आनंद से स्नान करती रही जब पीछे से वेदव जी आए तो जल्दी से कपड़े पहन लिए वेद व्यास जी बोले अरे देवांगनाओ तुम बड़ी भीट हो जिसकी नई अवस्था उस तो सुखदेव को देख करके तुम झिझकी भी नहीं और मुझे देख करके तुमने वस्त्र धारण कर लिए उसमें सारी देवांगना बोली बोले मारे अपराध क्षमा हो आपको ये विचार तो भी है कि ये पुरुष है ये स्त्री है आपके पुत्र तो सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करने वाले हैं ये सुनकर के परम परम आनंद की प्राप्ति हुई ऐसे श्री शुभदेव जी ने क्यों किसी को कृष्ण कथा सुनाई ये बड़ी समझ में नहीं आता और परीक्षित महाराज वे चक्रवर्ती राजा उनको इतनी फुर्सत कैसे मिली कि सब कुछ छोड़ करके और वे सात दिन तक कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए बैठे ये भी एक आश्चर्य की बात है तो मैंने जो पूछा है नहीं पूछा है उस सब का आप मेरे सामने वर्णन करेंगे ऐसे जिसमें कहा उस तो समय श्री सूत जी परम आनंदित हुए कह रहे हैं कि द्वापरे समाप्ते तृतीय परस कले हरे बोले तो प्रत्येक युग में युग की बात तो बड़ी प्रत्येक दिन में प्रत्येक दिन में भी नहीं बोले प्रत्येक घड़ी में भी यदि उसके भी भाग किए जाए ये ज्योतिष लोग जानते हैं कि प्रत्येक मुहूर्त कहीं ना कहीं छपा हुआ है ठीक पहचान लेना बड़ी बात है तो जब वर्तमान अट्ठाईसवा द्वापर आया इस द्वापर के भी चार भाग थे सतयुक्त त्रेता द्वापर कलयुग इनमें भी तीन भाग व्यतीत हो गए जब चौथा द्वापर का अंतिम भाग आया उस समय द्वापर समु प्राप्त तृतीय युग पर तीसरा जो पर्याय आया था तीसरा जो राउंड आया था उस तीसरे राउंड में जातप पराशरा योगी पराशर ऋषि के द्वारा वेद व्यास जी का श्री कृष्ण के समकालीन पात्र के रूप में जन्म हुआ कृष्ण से कुछ पहले कृष्ण के कंटेम्परे हैं समकालीन वेद व्यास जी का महाभारत के एक पात्र के रूप में वेद व्यास जी का जन्म हुआ श्री वेद व्यास सरस्वती नदी के किनारे विराजमान हैं और जीवों की दया दयनीय दै, दशा देख रहे हैं मन में विचार करें कि इन जीवों का कैसे कल्याण हो इसलिए बेड़ों के विभाग किए अठारह पुराण बनाए महाभारत की रचना की बेड़ का मन प्रसन्न नहीं हुआ इतने में ही नारद जी चले आए बिना बजावत हरिमगावत प्रेम संसावत श्री नारद जी को आये हुआ देख गुरुदेव को आए हुआ देख करके उठ खड़े हो गए सुंदर चौकी बिछाई द जी अपनी बीमा को अपनी गोदी में रख कर के विराजमान हुए और बेदव्यास जी का दर्शन कर रहे हैं कह रहे हैं कुछ उधेड़े लगे हुए हो क्या चिंता है बोल मार मेरी कमी को मैं नहीं जानता हूं कोई दूसरा बताता है तो अपनी कमी जानने में आती है मुझमें कहा कमी है आप बताइए नारद जी हंसे बेटा हम जानते हैं तुझमें कहा कमी है गुरु शिष्य की कमी को जानता है तो कह रहे हैं जैसे तुमने वर्ण आश्रम धर्म देह धर्म का निरूपण किया वैसे धर्म का निरूपण नहीं किया है जैव धर्म का निरूपण नहीं किया है जिसके द्वारा ये नहीं वासवे तो भगवान प्रसन्न न हो मंदेतर दर्शनम खिलम वो जो दर्शन है वो दर्शन खिल होकर के ही विराजमान है वह व्यर्थ ही होकर के विराजमान है देखो नष्कर्मे स्वभावर्जितम नशोहते ज्ञानम सबसे पहले निष्काम कर्म किया जाए निष्काम कर्म करने के बाद में भी कर्म का भगवत समर्पण किया जाए तो चित्त शुद्ध होगा चित्त शुद्ध होने पर निष्काम कर्म से ज्ञान की प्राप्ति होगी ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी इसलिए मोक्ष का ज्ञान का ज्ञान का एक नाम दिया गया नैषकर्म्यम निष्कर्मता से प्राप्त होने वाला जो वस्तु है उसको निष्कर्म कहा जाएगा निष्कर्म माने ज्ञान तो निष्कर्म मपे चुत भाव वर्जित श्री भाव से वर्जित है माने कृष्ण चरणारिण्य की भक्ति से यदि वर्जित है तो निष्काम कर्म भी जब व्यर्थ निष्काम कर्म से प्राप्त होने वाला ज्ञान भी जब व्यर्थ है तो बिचारे निष्काम कर्म का तो चला क्या तो वो तो अपने आप ही व्यर्थ होकर के विराजमान होगा इसलिए भगवत भक्ति ही मुख्य है तुम भगवत भक्ति का गायन करो यदि भगवत भक्ति नहीं है और दुनिया भर के उपदेश हैं तो वे उपदेश कौए के तीर्थ के समान व्यर्थ हैं बोले भजन करते करते बीच में ही शरीर गिर गया तो वो तब भी भजन व्यर्थ नहीं जाता है एक मोहल्ले में गोविंद नाम कर का एक दर्जी था किसी ने आवाज लगाई अरे गोविंदा है क्या ये अपने कुर्ता में कुर्ता सल रहा है बखिया कर रहा है सुई को वही को वही अटका करके ये गया उठ करके बात करके लौट के आया तो यह थोड़ी है कि उसने जितना सला हुआ है वो सब व्यर्थ हो जाएगा वो धड़ जाएगा वो बना रहेगा इसी तरह से भगवत भक्ति जितनी की गई वो भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है वो भक्ति इस जन्म की या पूर्व जन्म की कहीं ना कहीं वासना बनी रहती है अतः भक्ति स्थान सिंधु में कहा गया कि प्राकनी आधुनिकी चास्ती यशिया श्री भक्त वासना जिसके हृदय में प्रातनी और आधुनिक वासना है वो वासना ही कृष्ण का दर्शन करके कृष्ण लीला का श्रवण करके फिर से स्थाई भाव के रूप में व्यवहार सामग्री से मिलकर के आस्वादनी बनकर के विराजमान होती है तो भक्त निर्धार भक्ति के द्वारा जिनके दोष दूर हो गए हैं प्रसन्न उज्ज्वल चेतसान जहां चित्त प्रसन्न हो रहा है ऐसे भक्तों के हृदय में ही भक्ति राजित होती है तो स्थाई भाव कहीं पहले विराजमान है इसलिए भजन जितना किया गया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है इसमें मैं दूसरों की बात में कह करके अपने चरित्र की बात कहता हूं अंत में कहोगे सुनी सुनाई बात कह रही हो इसलिए अपने चरित्र का बात ही कह रहा हूं कि पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र होकर के उत्पन्न हुआ हमारे यहां पर कुछ संतगण आए मैं तो देखकर के आश्चर्यचकित था कि उन संतों का पूरा जीवन श्री कृष्ण के लिए समर्पित है उनको देखकर के मेरे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई श्रद्धा उत्पन्न होकर के चौदह जो सोपान हैं उनको मैंने पार किया सात सोपान हैं अनैष्ठिक भजन के सात सोपान हैं नैष्ठिक भजन के सबसे पहले साध संग नंबर दो साध सेवा फिर नंबर तीन श्रद्धा फिर नंबर चार पुनः साधु फिर नंबर पांच भजन की रुचि मैं भी भजन करूं ये रुचि फिर नंबर छह भजन क्रिया फिर भजन क्रिया के बाद में नंबर सात वो है अनर्थ निवृत्ति यहां तक सात जो सोपान है वे सात स्टेजेस वे हैं अनिष्ठित भजन की फिर सात भजन की निष्ठ स्थिति आएंगी निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम कृष्ण साक्षात्कार और कृष्ण माधुर्य अनुभव ये सात भजन क्रिया की जो स्थिति हैं, वो आगे नैष्ठिक भजन की स्थिति प्राप्त होंगी इन स्थितियों को प्राप्त करके साधक अपूर्ण रूप से आनंदित होगा मेरे जीवन में ये सातों स्थितियां तो नाथी को गोदी में लेकर के मैं खिलाऊं? मुझे मैया की ये बात अच्छी नहीं लगे प्रभु से प्रार्थना करूं कि प्रभु आपने मेरे सारे बंधन दूर किए ये मैया का पुनछर्रा क्यों लगा दिया एक दिन मेरी माँ गाय दोहाने के लिए गई बरसात के दिन वहां बैठा हुआ था कारियल डसा उससे पट्ट दूसरा होता तो हाय मैया हाय मैया कह के रोता मैं तो दोनों हाथ ऊंचे करके आनंद पूर्वक नृत्य करने लगा हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल हरी बोल, हरी बोल।, हरी बोल। mokund madhav gobind gol mokund madhav gobind gol hari bol hari bol hari hari mo hari bol hari bol hari hari mo mokund madhav gobind gol mokund madhav मैंने यह सत्कार किया संस्कार किया एक दिन मुझे ऐसा लगा श्री प्रभु मेरे हृदय में आए यह भाव की दशा है भाव से जब प्रेम की दशा आई तब साक्षात इस शरीर में भी ठाकुर दर्शन देती थी प्रेम उदय होने एक क्षण के लिए अनुभूति हुई और वो अनुभूति समाप्त तो हो गई मैं व्याकुल हो गया आकाशवाणी हुई कि बेटा यदि कषाय नहीं पकते तो मेरा दर्शन नहीं होता मेरा तुझे दर्शन हुआ है। इसका मतलब है कि मेरी तेरे ऊपर कृपा हो गई है तू मेरे पढ़कर मैं एक दिन अवश्य अवस्थित होगा नारद जी कह रहे हैं मैं को तो नाचने लगा कि ठाकुर मुझे अपनाएंगे ठाकुर मुझे अपनाएंगे अष्ट प्रहरी या कीर्तन में श्रीमद महाप्रभु जब अपने ऐश्वर्य को प्रकट करें और एक एक भक्त का नाम लेकर के बुला रहे हैं वो कहा हैं? आओ मुझे प्रणाम करो मेरा आशीर्वाद लो सबको बुला रहे हैं परंतु अपने बाल्यकाल के साथी उनको नहीं बुला रहे हैं। क्या नाम है तो श्री मुकुंद मुकुंद दत्त उन मुकुंद दत्त को नहीं बुला रहे महाप्रु और मुकुंद दरवाजे के ऊपर खड़े हुए पूछ रहे हैं कि महाप्रु सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं और अपने इस मित्र को भुलाए हुए हैं मेरा तो उनके साथ में बाल्यकाल का संबंध है मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं अंत में राह नहीं गया श्रीवास पंडित से कहा कि जरा पूछो मेरे ऊपर कृपा कब होगी श्रीवास ने कहा मारे मुकुंद तो आपके बिल्क, बिल्कुल बाल्यकाल के मित्र हैं उनको बुला लीजिए मापुर बोले ना मैं मुकुंद के ऊपर कृपा नहीं करूंगा मुकुंद के ऊपर अभी कृपा नहीं होगी मुकुंद ने पूछा ऐसी क्या गलती हुई बोली ये ज्ञानियों के बीच में जाता है तो ज्ञानियों की बात करने लगता है योगियों के बीच में जाता है तो योगियों की बात करने लगता है भक्तों के बीच में आता है तो भक्ति की करने लगता है, कहीं भी इसकी निष्ठा एक जगह दृढ़ नहीं है शिव मुकुंद ने पूछा बोले तो मारे मेरे ऊपर तप कृपा होगी महाप्रभु बोले नहीं अभी नहीं होगी सौ जन्म के बाद में होगी मुकुंद तो नाचने लगे बोले होगी होगी होगी महापुर बोले हो गई कृपा बुला लाओ <laughs> कितनी उत्कंठा और बुला लाओ सर मुकुंद के ऊपर कृपा कर तो गंता मत जनता मसी अरे बालक तू मेरे पलकर के बीच में स्थित होगा श्री नारद जी तो नाचने लगे भगवान के वचन सुन करके भगवान की कृपा मेरे ऊपर भी होगी भले सौ जन्म में हो इसकी कोई चिंता नहीं है एक दिन होगी जरूर ये सुनकर के नाचने लगे और कृपा हो गई मेरे देह कब समाप्त हो गया मुझे पता ही नहीं लगा यहां पर श्री विश्वनाथ चकवर्ती जी ने सात मूर्छाओं का आठ मूर्छाओं का वर्णन किया के साधन जो है माधुर का में ने साधक को शब्द स्पर्श रूप रस गंध फिर पांचों वस्तुओं का एक साथ अनुभव फिर प्रत्येक इंद्री के द्वारा प्रत्येक वस्तु का अनुभव इतने बार भी ठाकुर को संतोष नहीं होता है तो आठवीं मूर्छा होती है कि किसी भी इंद्रिय के द्वारा किसी भी वस्तु का पूर्ण अनुभव यह आठ मूर्छा जब आती हैं तब तो उसका शरीर कहा रह गया जैसे सांप कहीं कांटे के बीच में होकर के निकलता है तो उसकी कैचुली कहा छूटी उसे पता नहीं लगता है ऐसे ही रब्ध कर्म निर्वाणो न पांच का मेरा जो प्रारब्ध कर्म था पांच भौतिक कर्म शरीर वो कहा गिर गया मुझे पता नहीं लगा माने मैताम शुद्धां भागवती तनु श्री प्रभु मुझे अपना शुद्ध भागवती तनु प्रदान करना चाह रहे थे वो प्राप्त होते ही मेरा शरीर कहाँ छूट गया ये मुझे पता नहीं लगा कहकर के दिखला रहे हैं कि पार्शद देह की प्राप्ति पहले हो गई और फिर शरीर छूटा जैसे भोजन के लिए बैठता है तो भोजन पहले परोस दिया गया भोजन तैयार है पहले फिर बैठाया गया जब लगता यह है कि पहले भो बैठने की क्रिया हुई तब भोजन हुआ परंतु तत्वतः भोजन पहले से तैयार है तब बैठा गया ऐसे ही मेरा पांच पांचभौतिक शरीर पीछे छूटा जबकि मुझे पार्षद देह की प्राप्ति पहले हो गई लगता ऐसा है कि पहले शरीर छूटा फिर पार्षद देह मिला परंतु अंत शरीर में साधक को श्री गुरुदेव को गुरुजनों को संतों को उनका चिन्हय शरीर पहले मिल जाता है उनका यथावस्थ शरीर कब छूटता है उनको पता ही नहीं लगता श्री नारद जी कह रहे हैं उन कृष्ण की कृपा से ही मुझे नारदी गोपी का देह भी एक बार प्राप्त हुआ और रास का मैंने दर्शन किया बोला रास बिहारी लाल की जय ये अपूर्व रूप से कृपा दिखाई वो मंजरी स्वरूप प्राप्त हो प्रिया लाल की सेवा का स्वरूप प्राप्त हो इसके लिए कोई प्रयास हो तो वो तुम करो नारद जी ने ऐसा आदेश प्रदान किया और आदेश प्रदान करके रागानुगा भक्ति के द्वारा सर्वोत्तम प्रयोजनीय पदार्थ की प्राप्ति प्राप्त हो ये अपने चरित्र के द्वारा संकेत देकर के नारद जी अंतर्धान हुए ये श्रोता के चरित्र का निरूपण किया भक्ता के चरित्र का निरूपण किया श्री वेद ने श्रीमद भागवत को समाधि में देखा और उस समय अपने विचार कर रहे हैं कि इस गंध का अधिकारी तो मेरा बेटा सुखदेव था परंतु वो बंद को चला गया है तो अपने चार शिष्यों को सिखा के भेजा सुखदेव जी ब्रह्मलीन होना चाह रहे थे इतने नहीं एक शिष्य ने श्लोक पढ़ दिया वरहा वो करने को सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए इतने में ही दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक पढ़ दिया रूप माधुरी का नवमी देते परिपिच लसन मुखाओ रूप माधुर्य सुनकर के सुन करके मन में विचार आया कि जाने उनका प्रेमी पढ़कर कैसा है तीसरे शिष्य ने तीसरा श्लोक पढ़ दिया कि जय ति ते कम जन्म नाद्रैती इंदिरा फिर मन में विचार आया हमने किसी की चाकरी कर रखी है और उसकी चाकरी छोड़कर के आए जाने दूसरे के साथ में हमारा मन मिले के नहीं मिले चौथे शिष्य ने चौथा श्लोक पढ़ लिया कि अजी अहो से आप गति धातु बताओ ऐसा दयालु कृपालु और कौन है श्री जी हरि के गुणों से हो करके खिंचे हुए चले आए और इस महा को पढ़ा ये श्रीमद संहिता आत्मा राम गणों के चित्त को भी आकर्षित कर लेने वाली है यह श्रोता के चरित्र वक्ता के चरित्र का वर्णन किया अब श्रोता की के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में अंतिम दिन भीमसेन और दुर्योधन इनका युद्ध हुआ अंत में और भीमसेन ने फाउल खेल करके क्योंकि एक गदा युद्ध में कमर के ऊपर प्रहार किया जाता है जान पर प्रहार नहीं किया जाता है पंत इन्होंने दुर्योधन की जान तोड़ दी कि इसने सभा के बीच में अपनी जान द्रोध को दिखाई थी केले के टूटे हुए खंभे के समान दुर्योधन गिरे हुए हैं मिट्टी के डेलों से चील के हुआ गीधों को भगा रहे हैं इतने में कहीं से अश्वथामा चले आए बोले तुमने हमको उतना सेनापति नहीं बनाया अभी में बना दो तो पांडवों के सिर ला करके तुमको महाभारत के युद्ध में 18 दिन के युद्ध में 10 दिन तक भीष्म पितामह रहे उस समय तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो धर्म के विरुद्ध युद्ध कर सके और इतना नियंत्रण रहा कि सब धर्म के अनुसार चलते रहे और उन दस दिनों में प्राय विजय हुई पड़ला जो भारी रहा वो कौरव मुका रहा परंत तो बाद के बाद में भीष्म पिता मह जब धरती पर गिरे इसके बाद में सब गड़बड़ा गया और सब फाउल खेलने लगे उस समय इधर उधर भी होने लगा और फाउल खेलते हुए ही रात के समय अश्वत्थामा कहीं पहले को तोड़ करके धर्मिक नियम का उल्लंघन करके गया और इसने द्रोपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया द्रोपदी क्षत विक्षक अपने पुत्रों के शरीर को देख करके छाती माथे कूट रही हैं। इतने में अर्जुन आए बोले हे भद्रे मैं तुम्हारे मन के दुख को दूर करूंगा जिस आताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है मैं उसका सिर लाकर करके तुमको प्रदान करूंगा श्री अर्जुन को यह बात पता नहीं अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं उसका सिर लाकर करके दूंगा अश्वत्थामा का ही यह काम है यह पता लग गया है अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया श्री कृष्ण ने कहकर के ब्रह्मास्त्र के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलवाया अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र कम ताकतवर था क्योंकि अधूरी विद्या थी अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अधिक ताकतवर है क्योंकि पूर्ण विद्या है पूर्ण विद्या वाले ब्रह्मास्त्र ने अल्प विद्या वाले ब्रह्मास्त्र को आत्मसात किया और साथ के साथ में अश्वत्थामा भी बधे हुए चले आए अब जब शिविर में पहुंचे उस समय कृष्ण चाह रहे हैं कि ब्राह्मण का बध न हो द्रोपदी भी चाह रहे हैं कि ब्राह्मण का बध न हो पंत भीमसेन चाह रहे हैं कि इसको मार दिया जाए अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं सिर ला करके तुझे दूंगा आत्ताई का अब दो कह रहे हैं मार डालो दो कह रहे हैं मत मारो उस समय अर्जुन के विवेक के ऊपर जब छोड़ा गया तब तो अर्जुन ने अपने विवेक का प्रयोग किया और उस समय अश्वत्थामा का सिर मूल करके शिखा सहित केशों को द्रोपदी के हाथ में सौंप दिया अपनी प्रतिज्ञा पूरी हो गई अपमान करके अश्वत्थामा को शिविर से बाहर निकाल दिया गया यही ब्राह्मण का सबसे बड़ा बद है इधर पांडव सुखपूर्वक विराजमान हुए राज्य के ऊपर श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा के लिए कृष्ण संकल्प है दुष्ट को छोड़ दो दुष्ट दुष्टता ये बिना नहीं मानता है अश्वकामा ने इस बात छह ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग किया एक साथ पांचों पांडवों के ऊपर और उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसके ऊपर श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं महाभारत के युद्ध में युद्ध नहीं करूंगा केवल सलाह दूंगा परंतु कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा अपना संपर्क चूक गए और स्वयं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा पांडवों की आपने रक्षा की और स्वयं गदा लेकर के भीतर गए उत्तरा के गर्भ में बालक की रक्षा की जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ उस समय श्री कृष्ण गर्भ से अंतर्धान हुए तब जन्म हुआ श्री कृष्ण आनंद पूर्वक द्वारका में जाकर के विराजमान हुए उसके पहले श्री कुंती जी वे दौड़ी हुई आई हैं श्री कृष्ण को द्वारका जाने का उपक्रम करते हुए देख करके और कह रही हैं नमस्ते पुरुषम ईश्वरम प्रकृति परम बोल मारे मैं आपको प्रणाम कर रही हूं आप आदि पुरुष प्रकृति से परे होकर के विराजमान आपने माया की ऐसी जवन का डाल रखी है माया शब्द के तीन अर्थ हैं यो तो बहुत से अर्थ हैं माया का एक अर्थ है दम्भ माया का दूसरा अर्थ है कृपा माया का तीसरा अर्थ है मियत अने माया जिसके द्वारा जगत की रक्षा की जाए रचना की जाए तो आप माया जवन का अज्ञान के द्वारा जगत की जीव को मोहित करके संसार को बढ़ाते हैं आप कृपा के द्वारा भक्तों का पोषण करते हैं हे गोविंद मैं आपके श्री चरणारंद में वंदना कर रही हूं भगवान बोले भुआ जी ये क्या करती हो अरे जगत तो मेरी आराधना करता है आप भूआ हो मैं आपकी सेवा करूं क्या आप मेरी चरणों में गिर रही हो बोल यही आपकी माया है भगवान हंसे बोले तुमने यदि अपना भूआपन छोड़ा तो कुछ देर के लिए हमने भी अपना भतीजापन स्थगित किया जो तुमको चाहिए वो वरदान मांगो कुंती जी बोली विपद संत नश्वर तत्व तत्व जगत गुरु बोले हे जगत गुरु हमको विपत्ति की प्राप्ति हो भगवान बोले यह क्या कर रही हो जगत तो विपद विदारण के रूप में मेरी आराधना करता है तुम विपत्ति मांग रही हो कुंती जी कह रही है हमारे वो संपत्ति संपत्ति नहीं जो आपसे दूर करे वो विपत्ति अच्छी जो आपसे मिलाए संपत्ति पाकर के देखा कि आप जाने लगे विपत्ति आई तो हमारे पास में दौड़ दौड़ करके आए मेरे पास में इतना प्रेम नहीं है कि यशोदा ने जैसे आपको बांध लिया ऐसे में आपको बांध लू परंतु मैं आपको नहीं छोड़ पाती हूं भगवान बोले कि भुआ जी आप कहो तो सही कहती हो तो नहीं जाता हूं अब कुंती जी के सामने एक धर्म गाय खड़ी हो गई यदि ये कहें कि तुम जाओ तो स्वयं को कष्ट हो बेरा हो यदि ये कहें कि तुमको रुकना होगा यहां तो वहां पर द्वारका में कितने लोग व्याकुल हो रहे होंगे देवकी बसदेव सब व्याकुल हो रहे होंगे कुंती जी के ने जब विचार किया तब मन में विचार कर रही है कि ना गलत है ये उचित नहीं है तत्वतः तो श्री कृष्ण के सुख को ही बड़ा करके मानना चाहिए और कृष्ण के सुख को बड़ा करके तत्सुखी भाव में कहने लगी बोले लाल जी आपके गति और अगति दोनों में कहीं ना कहीं किसी को कष्ट है इसलिए अब मैं अपने स्वार्थ से आपको नहीं रोकूंगी मैं अपने स्वार्थ का आपको समर्पण कर रही हूं जहां आपको अच्छा लगे वहां आप रहो इतने में मेरी सुख है तो तत्सुख सुखी भाव को प्राप्त करके जंग विराजमान हुई भगवान तो रिझ गए कुंती जी के इस भाव को देख करके और कहने लगे कुंते नहीं जाते हैं कैंसिल सारा सामान लोड हो चुका है ऊपर साथ में ट्रक गए हैं पूरा सामान और कृष्ण के नहीं जाते हैं कृष्ण उतर करके आए कुंती जी को प्रणाम किया कुंती जी ने कृष्ण को अपने हृदय से छिपका लिया है युधिष्ठिर ने प्रणाम को आपने प्रणाम किया अंजली बात करके प्रणाम कर रहे हैं अर्जुन का आपने आलिंगन किया है नकुल सहदेव को पूर्वक आपने नकुलभद्रा जी तो भैया भैया कहकर के कृष्ण से लिपट गई बोले भैया लौट आए बहुत अच्छा हुआ कुछ दिन और आपके पास में रह लूंगी अपूर्व से आनंदित हो रही है सारे अंतपुर के निवासी उनके ऊपर आप अनुग्रह करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री युधिष्ठिर के मन में एक विचार था कि मैंने पराये शरीर के लिए अपने बंधुओं का वध किया श्री कृष्ण ने खूब उपदेश पिलाया गीता ज्ञान ईश्वर सर्वभूताना हृदय ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्र माया का ज्ञान दूर नहीं हुआ श्री कृष्ण ने वे जितने भी ऋषि हैं उनको भेड़ा दिया कि तुम समझाओ सबने खूब उपदेश दिया कर, कर, कर सर्व समर्थ नहीं आई बात समझ में जान गए कि जब तक भीष्म पिता मह इनको उपदेश नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलेगा भीष्मितामह के पास में जिस आए उस समय कृष्ण पितामह को प्रणाम करने के लिए गए और उसी चतुर्भुज रूप में जिस रूप ने ज्ञान उपदेश दिया था वही रूप धारण करके बगल में को दबा करके अपना नाम उच्चारण करते हुए कहने रहे हैं कि पितामह पार्थ सारथी या अच्छुत आपके श्री चरणारिंद में प्रणाम कर रहा है जो प्रणाम किया पिता ने हृदय स्थम पूजा मासो और सबका ऊपरी मन से सत्कार किया श्री कृष्ण का भीतर ने मन से सत्कार किया है युविष्णु से कहा कृष्ण युविश् एक बात समझ लेना कृष्ण जो कहते हैं वो पूरा सत्य नहीं है कभी कभी राजनीति की बात करते हैं कृष्ण जो करते हैं वो भी सकते नहीं हैं। कृष्ण जो चाहते हैं वो होता है वो सकते। है यदि ये चाहते तो महाभारत का युद्ध पहले ही नहीं होता पांडवों को हराते ही नहीं जुए में काय को हरा दिया फिर स्वयं शांत दूत बंद करके गए अब कृष्ण कोई मिशन लेकर के जाएं और वो मिशन फेल हो जाए क्या ये संभव है क्या परंतु स्वयं शांति बन करके गए परंतु वो मिशन फेल हो गया क्योंकि जो कह रहे थे जो कर रहे थे वो सत्य नहीं है ये जो चाहते हैं वो सत्य हैं और इनकी इच्छा ये थी कि युधिष्ठिर को राज्य गद्दी देकर के धर्म का मैं स्थापन करूं शरणागति धर्म का स्थापन करूं ये बहुत बड़े किसान हैं इनका खेत है कहा बिल्कुल क्षेत्र में कोई खेत होता है चावल का कोई खेत होता है धान का कोई होता है गेहूं का इनका क्षेत्र कौन सा था बोले तो धर्म क्षेत्र उसमें धर्म की खेती कर रहे थे क्षत्र अब धर्म का शरणागति रूपी धर्म का इन्होंने जो वहां बपन किया जो बोया उसके साथ साथ कहीं खरपत बार भी उगे आई अनडिजाइर्ड जो प्रोडक्ट हैं वो भी उसमें साथ में आ गए तो किसान क्या करता है बोले खरपत बार को उखाड़ करके काट करके फेंक देता है जो खेत है उसकी रक्षा करता है ऐसे ही इन्होंने कौरवों को उखाड़ करके फेंक दिया और पांडवों की पूरी तरह से रक्षा की ये इनकी इच्छा थी इच्छा ही सफल होती है विष्णु के मन का संदेह और दूर हुआ कि कृष्ण हरि करी सो भली हरी की जो इच्छा है वो ही भली है इस बात को ये अच्छी तरह से जान गई इधर श्री मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या को आपको समर्पित कर रहा हूं जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं रखा मेरी प्रतिज्ञा को रखा मैंने एक प्रतिज्ञा की हुई थी कि मेरा नाम भीष्म नहीं जो इनको अस्त्र ग्रहण नहीं करा दो इन्होंने मेरी प्रतिज्ञा को रखा अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया रस्से कूद करके पहिया लेकर के मुझे पहिया को उठा करके मुझे मारने के लिए दौड़े हा इनके उस मधुर प्रीति का क्या निरूपण किया जाए मधुर प्रीति के लिए लोभ तो उत्पन्न हुआ पितामह परंतु लोभ मात्र से काम नहीं चलता है भक्ति के चार मूल आधार हैं पहला आधार है लोभ दूसरा आधार है आनुगत्य तीसरा आधार वो है कृपा और चौथा आधार है अपने स्वरूप का बोध स्व स्वरूप का ज्ञान दोबारा सुन लें लोग अनुगत्य कृपा और स्वरूप पितामह में एक गुण तो उत्पन्न हुआ ब्रज गोपी का रंग के प्रति लोभ तो उत्पन्न तो हुआ परंतु न तो ब्रज का अनुगत्य है न कृष्ण की कृपा को चाह रहे हैं अनुगत्य के लिए ब्रज पलकर की कृपा को चाह रहे हैं न अपने हृदय में मैं मंजरी हूं राधा रानी की दासी हूँ ये भाव भी नहीं है इसलिए पितामह रहे आए वो बैधी बैधि मार्ग के सेवक मर्यादा मार्ग के सेवक ही भले कृपा की प्राप्ति नहीं हुई ब्रज परकर में स्थिति नहीं हुई ब्रज की महिमा का गायन तो कर रहे हैं ब्रज परकर में स्थिति की प्राप्ति नहीं हुई पिता ने अपने प्राणों का त्याग किया है वही गीता ज्ञान का स्मरण करते हुए कि मैं जितने भी प्राणी हैं, उन सबों के भीतर विराजमान हूं हम सर्वस्व प्रभव मत्तसव प्रवर्तते मत्वा भजन भाव समित मच्चत्ता मत गाण बोधयंत परस्परम कथिय मृत्यम तुष्य रमंति केवल इसी भाव में विराजमान रहे और सर्वात्मा होकर के श्री कृष्ण विराजमान हैं सबके अंतर्यामी होकर के विराजमान हैं इस तरह से प्रार्थना करते रहे पिता मह ने अपने प्राणों का त्याग किया है इधर श्री कृष्ण द्वारका पधारे श्री शौन ने प्रश्न किया बोले महाराज आपने ही जो चरित्र निरूपण किया उस वक्ता के चरित्र का तो हम श्रवण करने से रही गए बोले परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ ब्राह्मणों ने इनका नाम परीक्षित रखा ये कहा कि ये विष्णु रात होकर के प्रसिद्ध होंगे विष्णु ने इनकी रक्षा की है श्री बिलु जी तीर्थ यात्रा करते हुए आए विदु जी ने एक दिन धृतराष्ट्र से कहा बोले काल रूपी भयानक शत्रु सामने आ रहा है यदि जब तक श्वास है तब तक यदि अपनी श्वासों का सदुपयोग नहीं कर लिया तो महा हो जाएगा जिस व्यक्ति ने अपनी मृत्यु को रोकने का प्रयास किया उसने मुंह की खाई जिसने बची हुई श्वासों का सदुपयोग करना चाहा, वही जीवन में लाभ को प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ इसलिए ठीक है भजन की अनुकूलता के लिए स्वास्थ्य की रक्षा उपयुक्त है परंतु मृत्यु को जीतने के लिए जब प्रयास किया गया तो चाहे हिरण्याक्ष हो चाहे हिरण्य हो चाहे कंस हो सबको मूंग की खानी पड़े मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता इसलिए जीवन का जितनी सांस बची हैं, उनका भगवत सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए श्री बिदुर के उपदेश को सुनकर के धृतराष्ट्र कृतकृति हुए जब विदु चले गए युद्धिष्ठ को बड़ी चिंता हुई कि हैं मेरे काका काकी कहाँ चले गए घर में दिख नहीं रहे हैं जरूर मुझ पर कोई गलती हुई होगी उनको मैं मनाऊं इतने नारद जी ने कहा कि वे नाराज होकर के नहीं गए हैं वे अपने जीवन का कल्याण करने के लिए ग्रह त्याग करके गए हैं वे तुमको मिलेंगे नहीं आज से सातवें दिन वे भगवद गति को प्राप्त हो जाएंगे ये चिंता करो कि द्वारकाधीश घर में है द्वारका में बिराज रहे हैं कि नहीं एक चिंता थी और दूसरी और खड़ी होगी जिस समय अर्जुन को भेजा गया द्वारका सात महीने हो गए अर्जुन लौट करके नहीं आया सब व्याकुल हो रहे हैं इतने में ही अर्जुन आए रोते हुए युधिष्ठिर से लिपट करके कह रहे हैं कि वंश हम महाराज हरिणा बंधु रूपणा बोले बंधू रूपी हरि के द्वारा आज मैं ठग लिया गया ठग लिया गया मेरा वही तेज वो न जाने कहा चला गया सब व्याकुल हो रहे हैं जिन कृष्ण की कृपा से हमने राजस्वी यज्ञ किया जिन कृष्ण की कृपा से युद्ध सभा में द्रोपदी की जब लाज हरण की जा रही थी श्री कृष्ण नहीं होते तो क्या हमारी लज्जा की रक्षा होती जब हम सब वनवास में थे उस वनवास के समय श्री कृष्ण ने दुर्वासा से हमारी रक्षा की केवल वनवास में दुर्वासा से रक्षा ही नहीं बास में भी जिन्होंने हमारी निरंतर निरंतर रक्षा की और हमारे अज्ञातवास के नियम को पूरा किया स्वयं हमारे दूत बन के जो गए आए कृष्ण हमारा हमको छोड़ करके अपने धाम को चले गए हैं ये सुन करके एकदम व्याकुल हो गए और युधिष्ठिर ने तुरंत ही अपने राज्य का त्याग कर दिया परीक्षित को राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान किया श्री परीक्षित ने अपने राज्य में कलयुग को आए हुए देखा एक दिन ये दिग्विजय करने के लिए गए प्राची सरस्वती के किनारे इन्होंने एक बैल एक गाय उनको देखा आपस में चर्चा कर रहे हैं गाय बैल कि तुम किसी अपने बंधु का स्मरण कर रही हो और गाय कह रही है पृथ्वी कि जदि आपत्ति आए तो कृष्ण के गुणों का ही स्मरण करना चाहिए हर स्मृति सर्व विमो ऐसे उपदेश कर रही है उसी समय परीक्षित महाराज का रथ वहां पहुंचा कलयुग जो शूद्र का रूप धारण करके गाय बैल दोनों को कष्ट दे रहा था उस कलयुग को डांटते हुए बोले कि तू कौन है ये मत समझना अर्जुन कहीं दूर चले गए हैं इसलिए तुम दुष्टों के सिर उठाने का तुमको अवसर मिल जाएगा ये उचित नहीं है कलयुग तो परीक्षित की शरणों में चरणों में गिरा बोल मारे मेरी रक्षा करो रक्षा करो मैं भी आपकी प्रजा होकर के विराजमान हूं परीक्षित महाराज ने कलयुग को उस समय सुवर्ण प्रदान किया जिस स्वर्ण में अंधतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमो पांच दोष निरंतर निरंतर विराजमान है परीक्षित महाराज ने कलयुग को नष्ट नहीं किया क्यों कलयुग में संकल्प मात्र से सारे पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है श्री परीक्षित महाराज सुखपूर्वक आप विराजमान हुए श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि मेरे परीक्षित जैसा मेरा प्रिय भक्त इसमें सुंदरता है भक्ति के सारे गुण विद्यमान है बस एक कमी है वैराग्य नहीं है सो परीक्षित में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने परीक्षित के द्वारा जानबूझकर के ब्राह्मण का अपराध करवाया गया तथ्य अपराध नहीं है यह कृष्ण कृपा की ही का ही एक फल है अपराध नहीं है तत्वता अपराध होने पर तो भक्ति कम होनी चाहिए थी कृष्ण कृपा के द्वारा विकर्म चेत का संचित सर्वम हृदय आप यदि विकर्म कहीं होता है तो श्री हरि ही उस विकर्म को दूर करते हैं अपूर्व कृपा ही है परीक्षित महाराज को आज शिकार खेलते हुए ऐसी प्यास लगी जैसी नकमी लगे न लगे शमित ऋषि से कह रहे हैं बोले महाराज मैं आपके देश का राजा हूं प्यास लग रही है थोड़ा सा जल हो तो मुझे प्रदान करो जब ऋषि की समाधि नहीं खुली परीक्षा परिक, करने के लिए परीक्षित ने धनुष की कोटी से एक मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाला जो बाहर निकले इनके पुत्र श्रृंगी उन्होंने कौशिकी नदी के जल को लेकर के शाप दिया कि जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया उस परीक्षित को आज से सातवें दिन तक्षक परीक्षित महाराज क्यों लौट करके आए जब मन में विचार आया बोले हाय हाय आज मुझको ब्राह्मण का अपराध बना मेरा सारा राज्य बलकोष नष्ट हो जाए विचार कर ही रहे थे इतने में ही दुर्मुख नाम करके कोई ब्राह्मण शिष्य वो जब इनके पास में आया है उसे देख कर के व्याकुल होकर के उसने जब कहा परीक्षित ने तुरंत ही राज्य का त्याग कर दिया है और राज्य का त्याग करके श्री गंगा जी का आश्रय ग्रहण किया कौन ऐसा होगा जो गंगा जी का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा जो गंगा श्री यमुना को अपने कंधे के ऊपर धारण बनकर करके गंगा जी यमुना जी की कहार बन करके उनके वाहन को धारण करते हुए जो विराजमान हो रही हैं ऐसे कृष्णांग रेणु अधिकां नेत्री श्री राधानी के चरणों से युक्त जो श्री यमुना जल उसको भी नेत्री बन करके अपने कंधे के ऊपर धारण करने वाली होकर के जो श्री गंगा जी विराजमान हैं उनका सेवन कौन नहीं करेगा सारे ऋषिगण आए श्री परीक्षित महाराज ने उस समय ऋषियों से यही प्रश्न किया कि कृपा करके हमको ये बताइए जिसकी समीप मृत्यु है उसको क्या कर्तव्य है सारे ऋषि विवादों में पड़े इतने नहीं श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ बोलो सुखदेव भगवान की जय श्री सुखदेव जी ने अक्क ने धक्क ऊंचा जो सिंहासन उसके ऊपर आकर के विराजमान हुए राजा परीक्षित ने निपण किया बोले महाराज आज पता लग गया कि मेरे ऊपर जरूर श्री कृष्ण ने कृपा की होगी भुआ जी के संबंध से आपने मेरे ऊपर कृपा की है मैं आपकी शरणागत हूं मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि जिसने जिसकी समीप मृत्यु है उसको क्या कर्तव्य है श्री सुखदेव जी हंसे बोले राजा आकर के बैठे हैं जरा पसीना तो सुखा लेने देता तूने तो प्रश्न की झड़ी लगा दी है बोले महाराज मैंने प्रश्न करके आपको बांध लिया है उत्तर पाने की जल्दी नहीं है उत्तर धीरे से देने लगता श्री कृष्ण कथा सुनने में राजा की वो उत्कंठा देख करके राजा के सर्व समर्पण का श्रवण करके कि कैसे सब कुछ त्याग करके ये आया है कोई दूसरा होता तो मृत्यु को सुन करके किसी संदूक के भीतर किसी स्तूप के भीतर बैठ जाता परंतु तो यहाँ पर ये सुन करके आया है ये सुन करके श्री सुखदेव जी आनंदित हुए और जो मांग हुए सो इस कंध की समाप्ति हो गई श्री सुखदेव जी के आगमन के इस परम आशीर्वादात्मक परम कृपा में प्रसंग में आज का जो कथा प्रसंग है उसको यहाँ विश्राम प्रदान कर रहे हैं आगे की कथा पसंद को कल वही पाँच बजे से पाँच बजे से आठ बजे तक प्रयास यही है आज तो कथा थोड़ी दुर्विलंब से हुई थी साढ़े तीन साढ़े पाँच कथा शुरू इसे साढ़े आठ बजे तो आ, कल इसी क्रम में कथा क्रम को आगे बढ़ाएंगे सब लोगों ने बड़ा अनुग्रह किया सबको पुनः पुनः वंदन अभिनंदन वृंदावन हरी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा राम